हाय दोस्तों क्या तुम भी जिंदगी की भाग दौड़ में फंस गए हो सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करते हो न्यूज में उलझ जाते हो और दिन के आखिर में लगता है अरे मेरा टाइम कहां गया सुनो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स लाया है स्टोइक दर्शन की वो सीक्रेट चाबी जो तुम्हारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगी ये किताब सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करो चिंता को किक मारो और वो करो जो सचमुच मायने रखता है चाहे करियर हो रिलेशनशिप्स हो या तुम्हारी इनर पीस ये बुक तुम्हें रास्ता दिखाएगी तो इंतजार किस बात का आज ही फोकस ऑन व्हाट मैटर्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे तुम अनस्टॉपेबल बनते हो ट्यून इन रखो ई ऑडियो एफएम पर जहां हम हर हफ्ते स्टोइ दर्शन की नई टिप्स शेयर करते हैं फोकस ऑन वॉट मैटर्स क्योंकि तुम्हारा टाइम तुम्हारी पावर लेटर वन अपनी ताकत को पहचानो बाकी को छोड़ दो सुबह सुबह जब आप न्यूज देखते हो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो या किसी पुराने दोस्त की इंस्टाग्राम स्टोरी में उसकी नई गाड़ी देखते हो तो क्या होता है आपका दिमाग फटाफट भटकने लगता है एक मिनट पहले आप कॉफी बना रहे थे और अगले ही पल आप बिटकॉइन की कीमत चेक कर रहे हो फिर वहां से विकीपीडिया पर पैसे के इतिहास में खो गए मैं भी ऐसा कर चुका हूं एक बार मैंने बिटकॉइन की खबर देखी और आधा घंटा इंटरनेट पर भटकता रहा नतीजा टाइम बर्बाद और कुछ हासिल नहीं स्टोइक दर्शन हमें एक आसान लेकिन गहरा सबक सिखाता है जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसी पर फोकस करो बाकी सब उसे छोड़ दो दुनिया में हर रोज कुछ न कुछ गड़बड़ चलती रहती है महंगाई जंग प्रोटेस्ट या कोई नई बीमारी इन सब पर हमारा कोई बस नहीं लेकिन हमारा बस है अपने टाइम पर अपने एक्शंस पर और अपने दिमाग पर फिर हम क्यों टाइम पर करते हैं उन चीजों पर जो हमारे कंट्रोल में नहीं चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी इस पल अपने फोन को एक मिनट के लिए साइड में रख दो अब सोचो पिछले 24 घंटे में तुमने कितना टाइम उन चीजों पर खर्च किया जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी न्यूज पढ़ने में किसी की पोस्ट पर गुस्सा होने में या किसी पुराने रिश्ते के बारे में सोचने में अब यह सोचो अगर वो टाइम तुमने अपनी हॉबी अपने दोस्तों या अपने काम में लगाया होता तो क्या तुम्हारी जिंदगी थोड़ी बेहतर नहीं होती मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूं कुछ साल पहले मैं एक दिन कोविड की खबरों में इतना डूब गया कि मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया मैंने दोस्तों से बहस की न्यूज चैनल्स देखे और ट्विटर पर स्क्रॉल करता रहा दिन के अंत में मैंने कुछ बनाया जीरो उस दिन मैंने अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च की जिन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था फिर मैंने स्टोइ दर्शन पढ़ा खासकर मार्कस ऑंड्रेलियस को जिन्होंने कहा था तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारी भावनाओं से ज्यादा ताकतवर है मतलब तुम्हारा दिमाग उसका सही इस्तेमाल करो तो अगली बार जब तुम न्यूज में कुछ परेशान करने वाली बात देखो या कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो रुक जाओ एक गहरी सांस लो पूछो क्या यह मेरे कंट्रोल में है अगर नहीं तो उसे छोड़ दो और अगर हां तो उस पर एक्शन लो उदाहरण के लिए पिछले शनिवार को मैंने अपना दिन ऐसा बिताया सुबह किताब पढ़ी लिखा परिवार के साथ ब्रंच किया टहलने गया फिर लिखा और रात को एक अच्छी मूवी देखी यह दिन मेरे कंट्रोल में था और इसने मुझे खुशी दी प्रैक्टिकल टिप हर सुबह पांच मिनट निकालो एक नोटबुक में लिखो आज मैं किन चीजों पर फोकस करूंगा जो मेरे कंट्रोल में है फिर दिन के अंत में चेक करो कि तुमने कितना उस पर अमल किया धीरे धीरे ये आदत तुम्हें उन चीजों से दूर ले जाएगी जो तुम्हारी खुशी को चुराती है लेटर दो अपने मूड की हिफाजत करो कभी ऐसा हुआ है कि तुम सुबह सुबह खुश खुश उठे गाना गुनगुनाया कॉफी बनाई और दिन की शुरुआत शानदार रही फिर शाम को किसी दोस्त से मिले और वो उदास सा था उसकी उदासी देखकर उसकी धीमी आवाज सुनकर तुम्हारा मूड भी बदल गया तुम जो कहना चाहते थे मेरा दिन तो कमाल का था वो कह नहीं पाए बस इतना भूले बस वही पुराना ढर्रा क्यों क्योंकि तुमने अपने दोस्त की उदासी को अपने ऊपर हावी होने दिया हम सब दूसरों की एनर्जी से प्रभावित होते हैं लेकिन स्टोयक हमें सिखाते हैं कि अपने मूड की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है एपिक्टेटस ने कहा था लोग अपनी मुश्किलों की वजह से दुखी नहीं होते बल्कि अपनी सोच की वजह से दुखी होते हैं मतलब किसी का दुख देखकर तुम्हें उनके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं हां तुम उनकी मदद कर सकते हो उनके लिए दुआ कर सकते हो लेकिन उनके दुख को अपने दिल में मत बिठाओ उदाहरण के लिए मेरे एक दोस्त की नौकरी चली गई थी वो बहुत परेशान था मैंने उससे बात की उसकी हिम्मत बढ़ाई लेकिन मैंने उसकी उदासी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया क्यों क्योंकि मेरा मूड मेरे कंट्रोल में है अगर मैं भी उदास हो जाता तो ना मैं उसकी मदद कर पाता ना अपना दिन अच्छा रख पाता स्टो तरीका यही है दूसरों के लिए रहो लेकिन अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दो चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब कोई तुम्हें अपनी परेशानी बताए तो सुनो उनकी भावनाओं का सम्मान करो लेकिन अपने मूड को मत बदलने दो उदाहरण के लिए अगर तुम्हारा दोस्त कहे मेरा बॉस बहुत बुरा है तो तुम कह सकते हो हम यह तो मुश्किल है क्या तुम कुछ कर सकते हो लेकिन अपने दिल में यह मत सोचो कि हाय दुनिया कितनी खराब है अपनी खुशी को प्रोटेक्ट करो प्रैक्टिकल टिप दिन में एक बार दो मिनट के लिए रुककर अपने मूड को चेक करो पूछो मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं क्या किसी और की एनर्जी मेरे मूड को प्रभावित कर रही है अगर हां तो एक गहरी सांस लो और अपने दिन की एक अच्छी बात याद करो ये छोटी सी आदत तुम्हारे मूड को बैलेंस रखेगी लेटर तीन खुद को मोटिवेट कैसे करो कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सुबह उठते हो और कुछ करने का मन ही नहीं करता ना काम न एक्सरसाइज न कुछ और बस सोफे पर लेटे रहना चाहते हो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कुछ हफ्ते पहले मैं बिना किसी वजह के अनमोटिवेटेड सा महसूस कर रहा था कुछ बुरा नहीं हुआ था फिर भी मन उदास सा था आपने भी ऐसा फील किया होगा है ना जब ऐसा होता है तो स्टोइक दर्शन ही हमें एक रास्ता दिखाता है ज्ञान की तलाश करो जब तुम्हारा मन भटक रहा हो कोई ऐसी चीज उठाओ जो तुम्हें उत्साहित करे कोई किताब कोई आर्टिकल या कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में तुम और जानना चाहते हो मैंने ऐसा ही किया मैंने द डॉन ऑफ एवरीथिंग बाई डेविड ग्रेबर एंड डेविड वेंग्रोव पढ़ी ये किताब इंसानी इतिहास को एक नए नजरिए से देखती है इसे पढ़ते हुए मुझे इतना मजा आया कि मेरा मूड बदल गया मैं फिर से एनर्जी से भर गया सेनेका ने कहा था जो लोग बिना मकसद के जीते हैं वो अपने टाइम को बर्बाद करते हैं लेकिन जो लोग सम्मानजनक काम में मेहनत करते हैं वो अपने दिमाग को पोषण देते हैं मतलब जब तुम कुछ नया सीखते हो तुम्हारा दिमाग एक्टिव हो जाता है तुम्हें एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी तुम्हें अनमोटिवेटेड फेज से बाहर निकालती है मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कुछ साल पहले मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीख रहा था लेकिन मैं बार बार गलतियां करता था फिर मैंने एक किताब पढ़ी जैक शोगर की मार्केट विजर्ट उसमें दुनिया के टॉप ट्रेडर्स की कहानियां हुई थीं। उस किताब ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और मेरी ट्रेडिंग में सुधार हुआ प्रैक्टिकल टिप अगली बार जब तुम अनमोटिवेटेड फील करो तो अपने फोन को साइड में रखो एक ऐसी किताब या आर्टिकल ढूंढो जो तुम्हें उत्साहित करे तीस मिनट तक उसे पढ़ो फिर नोट करो कि तुम्हारा मूड कैसा फील करता है यकीन मानो तुम्हे एक नई एनर्जी मिलेगी लेटर लेटरचार डर और चिंता से कैसे निपटें? चिंता करना इंसान का स्वभाव है बाहर निकलो और एक गलत कदम से तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है या फिर ऑफिस में बॉस की डांट या मार्केट में स्टॉक गिरने की चिंता मेरे साथ भी ऐसा था पहले मैं हर छोटी बात पर चिंता करता था क्या लोग मुझे पसंद करते हैं क्या मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा लेकिन स्टोक दर्शन ने मुझे एक बात सिखाई चिंता का इलाज है डिटैचमेंट एपिक्टेटस ने कहा था अगर तुम प्रोग्रेस करना चाहते हो तो चिंता करना बंद करो आसान नहीं है लेकिन मुमकिन है उदाहरण के लिए मान लो तुमने दस हजार रुपए का एक स्टॉक खरीदा अगले दिन वो 10 प्रतिशत गिर गया अब तुम क्या करोगे चिंता करोगे या कहोगे मैंने रिस्क लिया था एक हजार का नुकसान हुआ ठीक है मैं इससे डिटैच होकर शांति से आगे बढ़ता हूं यह डिटैचमेंट की प्रैक्टिस है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम किसी बात पर चिंता करो तो रुक जाओ एक कागज लो और लिखो मैं किस बात की चिंता कर रहा हूं क्या यह मेरे कंट्रोल में है अगर नहीं तो उसे छोड़ दो और अगर हां तो उसका सॉल्यूशन लिखो मैंने ऐसा किया जब मुझे अपने बिजनेस की चिंता हो रही थी मैंने लिखा मैं अपने प्रोडक्ट को बेहतर कर सकता हूं मार्केटिंग पर फोकस कर सकता हूं इससे मेरी चिंता कम हुई और मैंने एक्शन लिया प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते 10 मिनट निकालो अपनी चिंताओं को लिखो फिर हर चिंता के सामने लिखो क्या यह मेरे कंट्रोल में है जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उन्हें क्रॉस कर दो बाकी पर एक्शन प्लान बनाओ यह आदत तुम्हारी चिंता को कंट्रोल करेगी लेटरफांच निराशा से कैसे बचें हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं अच्छी नौकरी मजेदार छुट्टियां नई गाड़ी या सोशल मीडिया पर लाइक्स और हम नहीं चाहते कि हमें दुख बीमारी या मेहनत का सामना करना पड़े लेकिन जिंदगी वैसी नहीं चलती एपिक्टेटस ने कहा था तुम्हारा ये सोचना मूर्खता है कि तुम्हारे दोस्त परिवार या बच्चे हमेशा रहेंगे ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं कठोर लेकिन सच मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं कुछ साल पहले मैंने एक किताब का प्रपोजल तैयार किया मैं चाहता था कि वो किताब ट्रेडिशनल पब्लिशर से छपे मैंने एक साल तक मेहनत की एजेंट ढूंढा प्रपोजल बनाया पब्लिशर्स से बात की लेकिन कई रिजेक्शन मिले पहले मैं निराश हो जाता लेकिन स्टोइक दर्शन ने मुझे सिखाया कि मैं सिर्फ अपने एक्शन पर फोकस करूं नतीजे पर नहीं मैंने खुद से कहा मैंने अपना बेस्ट दिया अगर डील नहीं हुई तो मैं सेल्फ पब्लिश करूंगा इस सोच ने मुझे निराशा से बचाया आखिर में मुझे पोर्टफोलियो पेंग्विन से डील मिली क्योंकि मैंने शांति बनाए रखी चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करो और नतीजा ना मिले तो रुक जाओ एक गहरी सांस लो पूछो क्या मैंने अपना हन दिया क्या मैंने वो किया जो मेरे कंट्रोल में था अगर हां तो नतीजे को छोड़ दो प्रैक्टिस तुम्हें निराशा से बचाएगी प्रैक्टिकल टिप हर बार जब तुम निराश हो तो एक नोटबुक में लिखो मैंने क्या कंट्रोल किया क्या मैंने अपना बेस्ट दिया फिर एक ऐसी चीज लिखो जो तुमने अच्छी की यह तुम्हें पॉजिटिव रखेगा लेटर चेक डर का इलाज सेनिका ने अपने दोस्त लुसिलियस को लिखा था उम्मीद छोड़ दो और डर भी छूट जाएगा सुनने में अजीब लगता है न हम तो सोचते हैं कि उम्मीद हमें आगे बढ़ाती है लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि ज्यादा उम्मीद करने से डर पैदा होता है उदाहरण के लिए तुम सोचते हो मुझे उम्मीद है कि मुझे यह जॉब मिल जाए लेकिन अगर नहीं मिली तो डर और निराशा तुम्हें घेर लेती है मैंने एक बार ऐसा ही किया मैं एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत उत्साहित था मैंने सोचा मुझे उम्मीद है कि यह कामयाब होगा लेकिन जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हुई तो मैं डर गया फिर मैंने सुसन जेफर्स की किताब फील्ड फ़ियर एंड डू इट एनीवे पढ़ी उसमें एक टिप थी उम्मीद होप की जगह जिज्ञासा लाओ मतलब मुझे उम्मीद है कि मुझे जॉब मिले की जगह कहो मुझे जिज्ञासा है कि मेरा अगला जॉब कैसा होगा यह छोटा सा बदलाव तुम्हारे दिमाग को फ्री करता है चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम कुछ चाहो तो मुझे उम्मीद है कहने की बजाय मुझे जिज्ञासा है कहो उदाहरण के लिए मुझे जिज्ञासा है कि मेरा अगला प्रोजेक्ट कैसा होगा फिर देखो तुम्हारा डर कैसे कम होता है प्रैक्टिकल टिप एक हफ्ते तक अपने मुझे उम्मीद है वाले वाक्यों को ट्रैक करो उन्हें मुझे जिज्ञासा है से रिप्लेस करो नोट करो कि तुम्हारा दिमाग कितना रिलैक्स फील करता है साथ, खुद को थोड़ा ब्रेक दो कल रात मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई मैंने सोचा था कि अपना फेवरेट स्वेटर जल्दी धो लूंगा रात को सूखने दूंगा और सुबह तैयार बस 60 मिनट का प्रोग्राम था लेकिन जब मैं चेक करने गया तो मशीन ने एरर कोड दिखाया स्वेटर पानी से लबालब था मैं गुस्से में आ गया अरे अभी क्यों खराब हुई दिन में नहीं हो सकता था मैंने स्वेटर को बार में ले जाकर हाथ से निचोड़ा जैसे कोई पुराने जमाने का काउबॉय नदी में कपड़े धो रहा हो थोड़ी देर तो मजा आया लेकिन फिर गुस्सा फिर से हावी हो गया मैंने मशीन को ठीक करने की ठान ली आधी रात तक मैं पसीने से तरबतर था और गुस्से से भरा हुआ सुबह जब मैंने इस बारे में सोचा तो हंसी आई इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा लेकिन हम सबके साथ ऐसा होता है कोई छोटी चीज गड़बड़ होती है और हमारा दिमाग फट पड़ता है स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि गुस्सा तुम्हें उस चीज से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया सैनिका ने कहा था अगर गुस्से को कंट्रोल ना किया जाए तो यह तुम्हें चोट से ज्यादा चोट पहुंचाएगा रिसर्च भी यही कहती है जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम्हारा शरीर कॉटेसोल रिलीज करता है वही स्ट्रेस हॉर्मोन जो तुम्हारे ब्लड शुगर को बढ़ाता है यह हॉर्मोन पहले जमाने में हमें जंगली जानवरों से बचाता था लेकिन आज ये तुम्हारी नींद डाइजेशन और मेंटल हेल्थ को बर्बाद करता है मैंने एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें कहा गया कि बार बार गुस्सा करने से तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है मतलब गुस्सा सिर्फ तुम्हारे दिमाग को नहीं तुम्हारे शरीर को भी खराब करता है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम्हें गुस्सा आए चाहे ट्रैफिक में फंसने से या किसी की बेवकूफी से तो रुक जाओ एक गहरी सांस लो पूछो क्या यह चीज मेरे गुस्से के लायक है फिर उस सिचुएशन को एक कॉमेडी की तरह देखो मेरे साथ वॉशिंग मशीन वाला वाकया हुआ तो बाद में मैं हंस पड़ा सोचा अरे मैं तो रात 12 बजे मशीन से जूझ रहा था जैसे कोई सुपर हीरो हल्का फुल्का नजरिया तुम्हें गुस्से से बचाएगा प्रैक्टिकल टिप हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो एक नोटबुक में लिखो मुझे गुस्सा क्यों आया क्या यह मेरे कंट्रोल में था फिर उस सिचुएशन को एक मजेदार कहानी की तरह दोबारा लिखो यह आदत तुम्हें गुस्से को कंट्रोल करना सिखाएगी और तुम खुद पर हंसना सीख जाओगे लेटर 8, बाहर नहीं अपने दिमाग को बदलो कभी कभी जिंदगी एक जैसी लगने लगती है वही बेड वही कमरा वही पड़ोसी वही रास्ते सुबह उठो वही कॉफी वही ऑफिस ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बोरिंग हो गया हो मैं भी ऐसा महसूस करता हूं हर साल दो तीन बार मुझे लगता है बस अब कहीं घूमने जाना है नया शहर नया वाइब लेकिन स्टोइक दर्शन हमें एक जरूरी बात सिखाता है अगर तुम्हारा दिमाग उदास है तो नया शहर भी तुम्हें खुश नहीं करेगा सेनेका ने अपने दोस्त लुसीलियस को लिखा था जो अपनी जिंदगी से बोर हो गया था लुसीलियस ने सोचा कि नई जगह घूमने से सब ठीक हो जाएगा सैनिका ने कहा तुम्हें अपनी जगह नहीं अपनी सोच बदलनी होगी ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर हैं हमारा शहर हमारा जॉब हमारा घर लेकिन असल में प्रॉब्लम हमारे दिमाग में है मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं कुछ साल पहले मैं अपने शहर से तंग आ गया था हर दिन एक जैसा लगता था मैंने सोचा क्यों ना मैं गोवा चला जाऊं समर बीच नया माहौल लेकिन फिर मैंने स्टोक किताब पढ़ी और फैसला किया कि पहले अपनी सोच बदलूंगा मैंने अपने दिन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया सुबह जल्दी उठकर पार्क में टहलने गया नई किताब पढ़ी और दोस्तों के साथ गहरी बातें की एक हफ्ते बाद मुझे लगा कि मेरा शहर तो बहुत अच्छा है बस मेरा नजरिया गलत था चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम अपनी जिंदगी से बोर हो तो कोई नई जगह जाने की प्लानिंग करने की बजाय अपने दिन में एक छोटा बदलाव लाओ उदाहरण के लिए अगर तुम हर सुबह कॉफी पीते हो तो उसे अपने बालकनी में पीकर देखो या अपने रूटीन में 10 मिनट की मेडिटेशन जोड़ो फिर नोट करो कि तुम्हारा मूड कैसे बदलता है प्रैक्टिकल टिप एक हफ्ते तक हर दिन एक छोटा सा बदलाव करो जैसे नया ब्रेकफास्ट ट्राई करो या ऑफिस का रास्ता बदलो हर दिन के अंत में लिखो कि तुमने क्या नया फील किया यह प्रैक्टिस तुम्हें दिखाएगी कि खुशी बाहर नहीं तुम्हारे दिमाग में है लेटर 9। अपने दिमाग को कोव करो मार्कस ऑन रेलियस की मेडिटेशन कोई किताब नहीं थी वो तो उनके नोट्स थे जो उन्होंने खुद के लिए लिखे एक बार उन्होंने लिखा मेरा दिमाग क्या है मैं इसका क्या इस्तेमाल कर रहा हूं यह सवाल मुझे बहुत पसंद है वो अपने दिमाग को एक दोस्त की तरह देखते थे न कि कोई ऑटोमेटिक मशीन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि अगर तुम अपने दिमाग को समझ लोगे तो उसे बेहतर इस्तेमाल कर पाओगे कभी कभी सुबह उठते ही मेरा दिमाग भटकने लगता है मैं सोचता हूं क्या मेरा प्रोजेक्ट कामयाब होगा क्या मैं अगली किताब लिख पाऊंगा पहले मैं इन विचारों में खो जाता था लेकिन अब मैं अपने दिमाग को ऑब्जर्व करता हूं उदाहरण के लिए कुछ दिन पहले मैंने सोचा मुझे एक बड़ा इवेंट ऑन ऑर्गेनाइज करना चाहिए अच्छा आइडिया था लेकिन मैंने खुद से पूछा क्या मैं अभी यह करना चाहता हूं या ये बस मेरा दिमाग मुझे एंटरटेन कर रहा है जवाब था एंटरटेनमेंट चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम्हारा दिमाग भटके चाहे पुरानी बातचीत याद करके या भविष्य की चिंता करके तो रुक जाओ एक नोटबुक लो और लिखो मेरा दिमाग अभी क्या सोच रहा है यह विचार मेरे लिए यूजफुल है या नहीं मैंने ऐसा किया जब मैं स्टॉक ट्रेडिंग में गलतियां कर रहा था मैंने नोट किया कि मैं लालच और मैं सही हूं कि जिद में गलत ट्रेड करता था जब मैंने अपने विचारों को ऑब्जर्व किया तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली प्रैक्टिकल टिप हर दिन पांच मिनट जर्नलिंग करो एक सवाल से शुरू करो जैसे मैं आज अपने दिमाग का क्या इस्तेमाल कर रहा हूं फिर जो विचार आए उन्हें लिखो हफ्ते के अंत में देखो कि कितने विचार यूजफुल थे और कितने बेकार यह आदत तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करेगी लेटर देन अपने दिमाग की हिफाजत करो आजकल इंफॉर्मेशन का समंदर है न्यूज सोशल मीडिया टीवी हर तरफ से कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में घुसने की कोशिश करता है लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करो जो इंफॉर्मेशन तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट ना डाले उसे बाहर रखो मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है लेकिन मैं सिर्फ मैच देखता हूं न्यूज में यह नहीं देखता कि कोहली ने क्या खाया या धोनी ने क्या कहा क्यों क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मेरे लिए बेकार है मैं उस टाइम को किताब पढ़ने दोस्तों से बात करने या टहलने में लगाना पसंद करता हूं एक रिसर्च के मुताबिक हम हर दिन 11 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं लेकिन सिर्फ चालीस बिट्स ही प्रोसेस कर पाते हैं मतलब तुम्हारा दिमाग एक लिमिटेड रैम वाला फोन है उसे बेकार चीजों से मत भर दो मैं आपको एक कहानी बताता हूं मेरा एक दोस्त था जो हर क्रिकेट मैच के बाद सारी न्यूज पॉडकास्ट्स और टॉक शोज देखता था वो प्लेयर्स की पर्सनल लाइफ तक के बारे में जानता था एक बार उसने कहा पता है उस प्लेयर की बहन डॉक्टर है मैंने सोचा भाई इससे तुझे क्या फायदा उसने इतना टाइम पर किया जो वो अपनी फैमिली या अपने काम में लगा सकता था चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम न्यूज पढ़ो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करो तो रुक जाओ पूछो क्या ये इंफॉर्मेशन मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगी अगर नहीं तो उसे स्किप कर दो मैंने ऐसा किया और मेरा दिमाग पहले से ज्यादा क्लियर है प्रैक्टिकल टिप एक हफ्ते तक अपने सोशल मीडिया टाइम को आधा कर दो जो टाइम बचे उसे किसी यूजफुल चीज में लगाओ जैसे किताब पढ़ो या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो हफ्ते के अंत में नोट करो कि तुम्हारा मूड और प्रोडक्टिविटी कैसे बदली लेटर 11। डिस्ट्रैक्शन से बचो पिछले महीने मैं गोवा गया था वहां का बीच मौसम सब कमाल था लेकिन मैं वहां सिर्फ घूमने नहीं गया था मैं अपनी किताब पर काम करना चाहता था मैं बाहर घूम सकता था लोकल से मिल सकता था लेकिन मैंने फैसला किया कि फोकस रखूंगा क्यों क्योंकि स्टोइक दर्शन कहता है हर एक्शन का एक मकसद होना चाहिए मार्कस अंड्रेलियस ने कहा था कोई रैंडम एक्शन नहीं सब कुछ किसी सिद्धांत पर आधारित हो मेरे लिए लिखना मेरा मकसद है मैं अपनी किताब को बेस्ट बनाना चाहता हूं लेकिन डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं गोवा में समंदर की लहरें बुला रही थीं दोस्त पार्टी के लिए बुला रहे थे फिर भी मैंने फोकस रखा रिसर्च के मुताबिक हमारा दिमाग हर चालीस सेकेंड में डिस्ट्रैक्ट हो सकता है खासकर जब हम टेक्नोलॉजी के आसपास हों एक स्टडी में पाया गया कि अगर तुम्हारा फोन पास में है तो तुम्हारा फोकस 20 प्रतिशत तक कम हो सकता है मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी तो मैं हर दिन दो घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के लिखता था फोन साइलेंट इंटरनेट ऑफ नतीजा मैंने तीन महीने में किताब पूरी कर ली लेकिन जब मैं डिस्ट्रैक्ट होता था न्यूज चेक करता या मैसेजेस देखता तो मेरा काम आधा रह जाता था चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम कोई जरूरी काम करो तो अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दो 25 मिनट तक सिर्फ उस काम पर फोकस करो फिर पांच मिनट का ब्रेक लो इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं नोट करो कि तुम कितना ज्यादा काम कर पाते हो प्रैक्टिकल टिप हर दिन एक फोकस ब्लॉक बनाओ एक घंटा जिसमें तुम सिर्फ एक काम करो सारी डिस्ट्रैक्शन फोन नोटिफिकेशन हटाओ हफ्ते के अंत में देखो कि तुमने कितना ज्यादा हासिल किया लेटर बारह सिंगल माइंडेड फोकस की ताकत आजकल मल्टीटास्किंग को बहुत तारीफ मिलती है लोग कहते हैं मैं एक साथ दस चीजें कर सकता हूं लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्ची ताकत है सिंगल माइंडेड फोकस में मतलब एक बार में एक ही काम और उसे पूरे दिल से करना एपिक्टेटस ने कहा था जिंदगी का सबसे जरूरी काम है ये जानना कि क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या नहीं मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं कुछ साल पहले मैं एक साथ कई प्रोजेक्ट्स कर रहा था लिखना बिजनेस ट्रेडिंग लेकिन मेरा फोकस बढ़ गया मैं हर चीज में औसत था फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल अपनाया एक समय में एक काम मैंने सिर्फ अपनी किताब पर फोकस किया छह महीने तक मैंने हर दिन तीन घंटे लिखा नतीजा मेरी बेस्ट किताब बनी रिसर्च भी यही कहती है स्टैनफोर्ड की एक स्टडी के मुताबिक मल्टीटास्किंग करने वाले लोग चालीस प्रतिशत कम प्रोडक्टिव होते हैं और उनकी गलतियां ज्यादा होती हैं चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आज एक काम चुनो जैसे एक ईमेल लिखना या एक चैप्टर पढ़ना उसे पूरा करने तक कुछ और मत करो फोन टीवी सब बंद फिर नोट करो कि तुम्हें कितना अच्छा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने अपनी किताब का पहला ड्राफ्ट लिखा एक दिन में दो शब्द लिखे क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ उसी पर था लेटर थर्टीन ऑन हैविंग अ हेल्थी माइंड क्या तुमने कभी सोचा है कि एक हेल्दी दिमाग कैसा होता है आजकल लोग जिम जाते हैं प्रोटीन शेक पीते हैं लेकिन अपने दिमाग की सेहत का ख्याल कम ही रखते हैं स्टोइक दर्शन कहता है कि हेल्दी दिमाग वही है जो शांति में रहता है चाहे बाहर कितना भी तूफान हो मार्कस ऑनड्रेलियस ने लिखा था तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है इसे साफ और तेज रखो मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले मैं एक साथ कई चीजों में उलझा था काम रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल स्ट्रेस मेरा दिमाग हर वक्त भटकता रहता था मैं रात को सो नहीं पाता था क्योंकि मेरे दिमाग में सवालों का तांता लगा रहता था क्या मैं सही कर रहा हूं क्या मैं फेल हो जाऊंगा फिर मैंने स्टोईक प्रिंसिपल्स अपनाए मैंने हर दिन दस मिनट मेडिटेशन शुरू किया बस अपनी सांसों पर फोकस करता धीरे धीरे मेरा दिमाग शांत होने लगा रिसर्च भी यही कहती है हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक डेली मेडिटेशन करने से तुम्हारा स्ट्रेस लेवल 30 प्रतिशत तक कम हो सकता है और तुम्हारा फोकस 25 प्रतिशत तक बढ़ सकता है लेकिन हेल्दी दिमाग सिर्फ मेडिटेशन से नहीं आता यह तुम्हारी आदतों से बनता है उदाहरण के लिए अगर तुम हर दिन न्यूज में निगेटिव खबरें देखते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोचने लगता है लेकिन अगर तुम पॉजिटिव किताबें पढ़ो अच्छे लोगों से बात करो तो तुम्हारा दिमाग हेल्दी रहता है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम स्ट्रेस फील करो तो पांच मिनट के लिए फोन बंद कर दो एक शांत जगह पर बैठो और अपनी सांसों पर फोकस करो सिर्फ सांस लो और सांस छोड़ो फिर नोट करो कि तुम्हारा दिमाग कैसा फील करता है मैंने ऐसा किया जब मेरा एक प्रोजेक्ट फेल हुआ पांच मिनट बाद मेरा दिमाग इतना क्लियर था कि मैंने नया प्लान बना लिया प्रैक्टिकल टिप हर दिन दस मिनट अपने दिमाग को क्लीन करने के लिए निकालो मेडिटेशन करो या एक जर्नल में अपने विचार लिखो हफ्ते के अंत में देखो कि तुम्हारा दिमाग कितना शांत और हेल्थी फील करता है लेटर चॉटिंग ऑन नोइंग दाई सेल्फ एंड एक्टिंग अकॉर्डिंगली खुद को जानो ये बात सुनने में तो आसान लगती है लेकिन करना कितना मुश्किल है स्टो दर्शन कहता है कि अगर तुम खुद को समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी के हर फैसले बेहतर होंगे एपिक्टेटस ने कहा था तुम्हें यह जानना होगा कि तुम क्या हो और उसी के हिसाब से एक्शन लेना होगा मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं पहले मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था दोस्त कहते पार्टी में चल तो मैं चला जाता भले ही मेरा मन ना हो बॉस कहता एक्स्ट्रा काम कर लो तो मैं हां कर देता भले ही मैं थक गया हो लेकिन फिर मैंने स्टोक किताबें पढ़ी मैंने खुद से सवाल पूछा मैं असल में क्या चाहता हूं मेरी वैल्यूज क्या हैं जवाब था मुझे लिखना पसंद है मुझे शांति पसंद है और मुझे अपने टाइम का कंट्रोल चाहिए इसके बाद मैंने अपनी जिंदगी बदली मैंने उन चीजों को ना कहना शुरू किया जो मेरी वैल्यूज से मैच नहीं करती थीं। रिसर्च भी यही कहती है साइकोलॉजी टुडे की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीते हैं उनकी मेंटल हेल्थ 40 प्रतिशत बेहतर होती है लेकिन खुद को जानने के लिए टाइम लगता है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो कॉरपोरेट जॉब में खुश नहीं था उसने छह महीने तक जर्नलिंग की और उसे पता चला कि उसे बच्चों को पढ़ाना पसंद है आज वो एक टीचर है और पहले से कहीं ज्यादा खुश है चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आज रात पांच मिनट निकालो एक कागज पर लिखो मुझे जिंदगी में क्या चाहिए मेरी सबसे जरूरी वैल्यूज क्या हैं? फिर अगले दिन एक छोटा सा एक्शन लो जो तुम्हारी वैल्यूज से मैच करता हो मैंने ऐसा किया जब मैंने लिखने का फैसला किया मैंने हर दिन एक घंटा लिखने का टाइम फिक्स किया और आज मैं फुल टाइम राइटर हूं प्रैक्टिकल टिप एक हफ्ते तक हर दिन पांच मिनट जर्नलिंग करो सवाल पूछो मैं कौन हूं मुझे क्या खुशी देता है हफ्ते के अंत में अपने जवाब पढ़ो और एक वैल्यू के हिसाब से एक एक्शन प्लान बनाओ लेटर 15, ऑन योर इनर स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो किसी भी मुश्किल को झेल सकती है स्टोइक दर्शन कहता है कि तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है सेनिका ने कहा था तुम्हारे पास वो शक्ति है जो तुम्हें हर तूफान से निकाल सकती है लेकिन सवाल ये है क्या तुम उस ताकत को इस्तेमाल करते हो मेरे साथ एक वाकया हुआ कुछ साल पहले मेरा बिजनेस डूबने की कगार पर था क्लाइंट्स छोड़कर जा रहे थे और मेरा बैंक बैलेंस जीरो की तरफ बढ़ रहा था मैं रात रात भर जागता चिंता करता लेकिन फिर मैंने स्टोग दर्शन पढ़ा मैंने खुद से कहा मैं हार नहीं मानूंगा मेरे पास मेरी मेहनत और मेरा दिमाग है मैंने नए क्लाइंट्स ढूंढे अपनी स्किल्स अपग्रेड की और छह महीने बाद मेरा बिजनेस फिर से पटरी पर था रिसर्च भी यही कहती है साइकोलॉजिकल रेजिलियस पर एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपनी इनर स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हैं वो 50 प्रतिशत ज्यादा मुश्किलों से उबर पाते हैं उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जिसकी शादी टूट गई वो डिप्रेशन में चला गया लेकिन उसने स्टोइक प्रिंसिपल्स अपनाए उसने हर दिन एक्सरसाइजे शुरू की और अपने दिमाग को पॉजिटिव रखने के लिए किताबें पढ़ी आज वो एक सक्सेसफुल कोच है चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम किसी मुश्किल में फंसो तो रुक जाओ एक गहरी सांस लो और खुद से कहो मेरे अंदर इस मुश्किल को झेलने की ताकत है फिर एक छोटा सा एक्शन लो चाहे वो किसी से मदद मांगना हो या एक प्लान बनाना मैंने ऐसा किया जब मेरा बिजनेस डूब रहा था मैंने एक मेंटर से बात की और उसकी सलाह ने मुझे बचाया लेटर 16। ऑन क्राफ्टिंग योर लाइफ स्टोरी तुम्हारी जिंदगी एक कहानी है और तुम इसके राइटर हो स्टोइक दर्शन कहता है कि तुम अपनी जिंदगी को वैसी शेप दे सकते हो जैसी तुम चाहते हो मार्कस ऑनड्रेलियस ने कहा था तुम्हारी जिंदगी वही है जो तुम अपने विचारों से बनाते हो मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं पहले मैं एक कॉरपोरेट जॉब में था अच्छी सैलरी अच्छा ऑफिस लेकिन मैं खुश नहीं था मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी कोई और लिख रहा है फिर मैंने स्टोइक किताबें पढ़ी मैंने सोचा मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा मैंने जॉब छोड़ी और फुल टाइम राइटिंग शुरू की पहले साल मुश्किल था पैसे कम थे डाउट्स थे लेकिन मैंने हार नहीं मानी आज मेरी किताबें हजारों लोग पढ़ते हैं रिसर्च भी यही कहती है एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपनी जिंदगी को एक नैरेटिव की तरह देखते हैं उनकी मेंटल हेल्थ 35 प्रतिशत बेहतर होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपनी जिंदगी से नाखुश था उसने जर्नलिंग शुरू की और अपनी जिंदगी को एक कहानी की तरह लिखा उसने फैसला किया कि वह एक ट्रेवल ब्लॉगर बनेगा आज वो दुनिया घूमता है और अपनी कहानी शेयर करता है चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आज रात 10 मिनट निकालो एक कागज पर लिखो अगर मेरी जिंदगी एक किताब होती तो उसका अगला चैप्टर कैसा होता फिर एक छोटा सा एक्शन लो जो तुम्हें उस चैप्टर की तरफ ले जाए मैंने ऐसा किया जब मैंने अपनी पहली किताब लिखने का फैसला किया मैंने हर दिन 500 शब्द लिखने का टारगेट बनाया प्रैक्टिकल टिप हर महीने एक बार अपनी लाइफ स्टोरी रिव्यू करो लिखो मैंने इस महीने अपनी कहानी में क्या जोड़ा अगले महीने क्या जोड़ना चाहता हूं यह आदत तुम्हें अपनी जिंदगी का कंट्रोल देगी लेटर 17. ऑन रिमेम्बरिंग योर ट्रू सेल्फ वर्थ हम अक्सर अपनी वैल्यू दूसरों की नजरों से मापते हैं इंस्टाग्राम पर लाइक्स बॉस की तारीफ या दोस्तों का अप्रूवल लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि तुम्हारी असली वैल्यू तुम्हारे अंदर है न कि बाहर एपिक्टेटस ने कहा था तुम्हारी कीमत तुम्हारे विचार और एक्शंस तय करते हैं न कि दूसरों की राय मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं अपनी वैल्यू को अपने जॉब टाइटल से मापता था जब मैंने कॉरपोरेट जॉब छोड़ी तो मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं हूं लोग पूछते तुम अब क्या करते हो और मैं चुप रह जाता लेकिन फिर मैंने स्टो दर्शन पढ़ा मैंने खुद से कहा मेरी वैल्यू मेरे टाइटल में नहीं मेरी मेहनत और वैल्यूज में है मैंने लिखना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी सेल्फ वर्थ वापस आई रिसर्च भी यही कहती है साइकोलॉजी टुडे की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपनी सेल्फ वर्थ को इंटरनल फैक्टर्स जैसे वैल्यूज मेहनत से मापते हैं उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल 50 प्रतिशत ज्यादा होता है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो सोशल मीडिया पर कम लाइक्स की वजह से डिप्रेस्ड रहता था उसने स्टोइक प्रिंसिपल्स अपनाए और अपनी वैल्यू को अपने काम से मापना शुरू किया आज वो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर है चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आज पांच मिनट निकालो एक कागज पर लिखो मेरी तीन सबसे जरूरी वैल्यूज क्या हैं मैंने हाल में क्या किया जो इन वैल्यूज को दिखाता है फिर उस लिस्ट को अपने वॉलेट में रखो मैंने ऐसा किया और हर बार डाउट होता तो वो लिस्ट मुझे मेरी वैल्यू याद दिलाती प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक बार अपनी सेल्फ वर्थ रिव्यू करो लिखो इस हफ्ते मैंने क्या किया जो मेरी वैल्यूज को दिखाता है यह आदत तुम्हें दूसरों की राय से आजाद करेगी लेटर एटीन ऑन स्टैंडिंग बिहाइंड कंपास है दर्शन कहता है कि अपनी वैल्यूज पर अडिग रहो चाहे दुनिया कुछ भी कहे सेनिका ने कहा था जो इंसान अपनी वैल्यूज के साथ समझौता करता है वो अपनी शांति खो देता है मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं कुछ साल पहले मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था क्लाइंट ने मुझसे कुछ ऐसा करने को कहा जो मेरी वैल्यूज के खिलाफ था वो चाहता था कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में ओवर प्रॉमिस करूं पहले मैंने सोचा चलो थोड़ा समझौता कर लेता हूं पैसे तो मिलेंगे लेकिन फिर मैंने स्टोइक दर्शन पढ़ा मैंने फैसला किया कि मैं अपनी इंटेग्रिटी नहीं बेचूंगा मैंने क्लाइंट को मना कर दिया पहले मुझे डर लगा कि मैंने गलती की लेकिन बाद में मुझे और बेहतर क्लाइंट्स मिले क्योंकि लोग मेरी ईमानदारी को वैल्यू करते थे रिसर्च भी यही कहती है एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपनी वैल्यूज पर अडिग रहते हैं उनकी मेंटल स्ट्रेंथ 45 प्रतिशत ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपने ऑफिस में गॉसिप का हिस्सा नहीं बनता था भले ही लोग उसे बोरिंग वर्क कहते आज वो अपने ऑफिस का सबसे रिस्पेक्टेड इंसान है चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब कोई तुमसे कुछ ऐसा करने को कहे जो तुम्हारी वैल्यूज के खिलाफ हो तो रुक जाओ पूछो क्या यह मेरी वैल्यूजन से मैच करता है अगर नहीं तो पॉलिटली मना कर दो मैंने ऐसा किया जब मुझे एक शॉर्टकट ऑफर हुआ मैंने मना किया और मुझे बाद में शांति मिली प्रैक्टिकल टिप अपनी टॉप थ्री वैल्यूज लिखो हर बार कोई बड़ा फैसला लो तो चेक करो कि वह तुम्हारी वैल्यूज से मैच करता है या नहीं ये आदत तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर रखेगी लेटर 19 ऑन मेकिंग योर ओन डिसीजन जिंदगी में फैसले लेना आसान नहीं होता कभी कभी लोग कहते हैं ये कर लो वो मत करो और तुम कंफ्यूज हो जाते हो लेकिन स्टोएक दर्शन कहता है अपने फैसले खुद लो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है एपिकटेटस ने कहा था दूसरों की राय तुम्हें गाइड कर सकती है लेकिन तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद चुनना है मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले मैं एक अच्छी जॉब में था लेकिन मुझे लिखना पसंद था मेरे दोस्त और फैमिली कहते थे जॉब मत छोड़ सिक्योरिटी जरूरी है उनकी बात सुनकर मैं डर जाता था लेकिन फिर मैंने स्टोइक किताबें पढ़ी मैंने खुद से पूछा मैं क्या चाहता हूं क्या मैं 20 साल बाद पछताना चाहता हूं जवाब था नहीं मैंने जॉब छोड़ी और फुल टाइम राइटिंग शुरू की पहले साल मुश्किल था लेकिन आज मैं खुश हूं क्योंकि मैंने अपना फैसला खुद लिया रिसर्च भी यही कहती है साइकोलॉजी टुडे की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने फैसले खुद लेते हैं उनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन 40 प्रतिशत ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपने पेरेंट्स के कहने पर इंजीनियरिंग कर रहा था लेकिन उसे म्यूजिक पसंद था उसने स्टोक प्रिंसिपल अपनाए और अपने पेरेंट्स से बात करके म्यूजिक में करियर बनाया आज वो एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम्हें कोई बड़ा फैसला लेना हो तो पांच मिनट रुक जाओ एक कागज पर लिखो मैं ये फैसला क्यों लेना चाहता हूं क्या यह मेरी वैल्यूज से मैच करता है फिर बिना किसी की राय लिए अपना फैसला लो मैंने ऐसा किया जब मैंने अपनी पहली किताब पब्लिश करने का फैसला लिया किसी से नहीं पूछा और वह मेरी बेस्ट डिसीजन थी प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक छोटा फैसला खुद लो जैसे नया रेस्तरा ट्राई करना या कोई नई हॉबी शुरू करना लिखो कि वो फैसला लेने से तुम्हें कैसा लगा ये आदत तुम्हें बड़े फैसले लेने की हिम्मत देगी लेटर ट्वेंटी ऑन एडजस्टिंग योर प्लान जिंदगी में प्लान बनाना जरूरी है लेकिन स्टोएक दर्शन कहता है कि प्लान को बदलने की फ्लेक्सीबिलिटी और जरूरी है सेनेका ने कहा था जिंदगी अप्रेडिक्टेबल है इसीलिए अपने प्लान्स को जिद की तरह मत थामो मतलब अगर चीजें प्लान के मुताबिक न हों, तो नया रास्ता ढूंढो मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं कुछ साल पहले मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने का प्लान बनाया मैंने महीनों मेहनत की कंटेंट बनाया मार्केटिंग प्लान तैयार किया लेकिन लॉन्च के बाद सिर्फ दस लोग ज्वाइन हुए मैं निराश हो गया लेकिन फिर मैंने स्टोइ प्रिंसिपल अपनाया मैंने सोचा मैंने अपना बेस्ट दिया अब प्लान बदलता हूं मैंने कोर्स को फ्री कर दिया और उसका कंटेंट यूट्यूब पर डाला नतीजा लाखों व्यूज आए और मेरे नए कोर्स में हजारों लोग ज्वाइन हुए रिसर्च भी यही कहती है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने प्लान्स को एडजस्ट करते हैं वो पैंतीस ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो स्टार्टअप शुरू करना चाहता था उसका पहला आइडिया फेल हुआ उसने स्टोइक तरीके से नया प्रोडक्ट बनाया और आज उसका स्टार्टअप करोड़ों का है चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम्हारा कोई प्लान फेल हो तो गुस्सा होने की बजाय रुक जाओ एक गहरी सांस लो और पूछो मैं अब क्या नया कर सकता हूं फिर एक छोटा सा एडजस्टमेंट करो मैंने ऐसा किया जब मेरा कोर्स फेल हुआ मैंने फ्री कंटेंट डालने का फैसला लिया और वो गेम चेंजर था प्रैक्टिकल टिप हर महीने अपने प्लान रिव्यू करो लिखो क्या मेरा प्लान काम कर रहा है अगर नहीं तो क्या बदलाव कर सकता हूं यह आदत तुम्हें फ्लेक्सीबल और सक्सेसफुल बनाएगी लेटर ट्वेंटी वन ऑन वेलकमिंग वॉट हैपन्स जिंदगी में कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती स्टोइर्शन कहता है जो होता है उसे खुली बाहों से स्वीकार करो मार्कसलियस ने कहा था जो तुम्हारे साथ होता है वो तुम्हारे लिए होता है मतलब हर सिचुएशन चाहे अच्छी हो या बुरी तुम्हें कुछ सिखाती है मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा था पहले मैं गुस्सा हो गया लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल अपनाया मैंने सोचा ठीक है ये हुआ अब मैं क्या कर सकता हूं मैंने उस टाइम का इस्तेमाल एक किताब पढ़ने और अपने थॉट्स जर्नल करने में किया वो दिन मेरे लिए इतना प्रोडक्टिव निकला कि मैंने उस मीटिंग को मिस करने का अफसोस नहीं किया रिसर्च भी यही कहती है साइकोलॉजिकल रेजिलियस पर एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हैं उनकी स्ट्रेस लेवल पचास कम होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जिसे जॉब से निकाल दिया गया उसने गुस्सा होने की बजाय नई स्किल्स सीखी आज वो एक फ्रीलांसर है और पहले से ज्यादा कमा रहा है चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जैसे ट्रैफिक में फंसना या कोई प्लान कैंसिल होना तो रुक जाओ एक गहरी सांस लो और कहो ठीक है यह हुआ अब मैं इसे कैसे बेस्ट बना सकता हूं फिर एक छोटा सा एक्शन लो मैंने ऐसा किया जब मेरी फ्लाइट कैंसिल हुई और वो दिन मेरे लिए यादगार बन गया प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को जर्नल करो लिखो क्या हुआ मैंने इसे कैसे हैंडल किया यह आदत तुम्हें हर सिचुएशन को वेलकम करना सिखाएगी 22, ऑन प्रेपेरिंग फॉर वोस्ट स्टोइ दर्शन हमें एक अजीब लेकिन पावरफुल बात सिखाता है हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहो यह सुनने में निगेटिव लगता है लेकिन एपिकटेटस ने कहा था जो इंसान सबसे बुरे के लिए तैयार है वो कभी निराश नहीं होता मतलब अगर तुम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार हो तो तुम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं कुछ साल पहले मैंने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया मैंने सोचा यह तो कामयाब होगा लेकिन फिर मार्केट क्रैश हुआ और मेरा 30 प्रतिशत इन्वेस्टमेंट डूब गया पहले मैं पैनिक कर जाता लेकिन मैंने स्टोक प्रिंसिपल अपनाया था मैंने पहले ही सोच रखा था अगर ये फेल हुआ तो मैं नया प्लान बनाऊंगा मैंने अपने नुकसान को एक्सेप्ट किया और नई स्ट्रेटजी बनाई आज मेरा पोर्टफोलियो पहले से बेहतर है रिसर्च भी यही कहती है साइकोलॉजी टुडे की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग वर्स्ट केस सिनेरियो की प्लानिंग करते हैं उनकी एंजाइटी 45 प्रतिशत कम होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो हमेशा जॉब सिक्योरिटी की चिंता करता था उसने स्टोइक तरीके से एक बैकअप प्लान बनाया फ्री शुरू की जब उसकी जॉब गई तो वो तुरंत फ्री में शिफ्ट हो गया चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आज किसी जरूरी चीज के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो सोचो जैसे अगर मेरा प्रोजेक्ट फेल हुआ तो क्या होगा फिर एक बैकअप प्लान लिखो मैंने ऐसा किया जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया मैंने सोचा अगर फेल हुआ तो मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा ये प्लानिंग मुझे कॉन्फिडेंट रखती है प्रैक्टिकल टिप हर महीने एक बार अपने बड़े प्लान्स के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो लिखो फिर हर सिनेरियो के लिए एक बैकअप प्लान बनाओ यह आदत तुम्हें हर मुश्किल के लिए तैयार रखेगी लेटर 23: थ्री ऑन द ब्रेविटी ऑफ लाइफ जिंदगी छोटी है यह बात सुनने में क्लिशे लगती है लेकिन स्टोय दर्शन हमें याद दिलाता है कि हर दिन कीमती है सेनिका ने कहा था जिंदगी लंबी है अगर तुम इसे सही से जियो मतलब हर पल को फुली लिफ्ट करो ताकि तुम्हें कोई पछतावा ना हो मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले मेरी दादी बीमार थीं। मैं उनसे मिलने कम ही जाता था क्योंकि मैं बिजी था लेकिन फिर मैंने स्टोए किताबें पढ़ी मैंने सोचा मेरे पास कितना टाइम बचा है उनके साथ मैंने हर हफ्ते उनके लिए टाइम निकाला जब वो गई तो मुझे खुशी थी कि मैंने उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताया लेकिन मुझे यह भी पछतावा था कि मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया रिसर्च भी यही कहती है एक स्टडी में पाया गया कि 70 प्रतिशत लोग अपनी लाइफ के आखिरी सालों में उन चीजों का पछतावा करते हैं जो उन्होंने नहीं की उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो हमेशा कहता था मैं रिटायरमेंट के बाद ट्रेवल करूंगा लेकिन पचास की उम्र में उसे हार्ट अटैक आया अब वो छोटे छोटे ट्रिप्स करता है क्योंकि उसे पता है कि टाइम लिमिटेड है चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आज पांच मिनट निकालो सोचो अगर मेरे पास सिर्फ एक साल बचा है तो मैं क्या करूंगा फिर उसमें से एक चीज आज ही करो चाहे वो किसी को फोन करना हो या कोई हॉबी शुरू करना मैंने ऐसा किया जब मैंने अपनी दादी के साथ टाइम बिताने का फैसला लिया वो पल मेरे लिए अनमोल थे प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक लाइफ चेक करो लिखो इस हफ्ते मैंने क्या किया जो मेरी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है यह आदत तुम्हें हर दिन को कीमती बनाना सिखाएगी लेटर चौबीस जीवन की खुशी ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुशी मतलब बड़ी गाड़ी बड़ा घर या इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लाइफ लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है खुशी है अपने दिमाग की शांति मार्कस अंड्रेलियस ने कहा था तुम्हारे पास अभी इस पल में खुश रहने की पूरी ताकत है मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं खुशी को बाहर ढूंढता था मैं सोचता था अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हों या मैं फेमस हो जाऊं तो मैं खुश हूंगा लेकिन जितना मैंने चीजों के पीछे भागा उतना ही मैं खाली महसूस करता था फिर मैंने स्टोएक दर्शन पढ़ा मैंने अपनी जिंदगी को सिंपल किया मैंने हर दिन तीस मिनट नेचर में टहलना शुरू किया और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताया आज मैं पहले से कहीं जबादा खुश हूं भले ही मेरा बैंक बैलेंस पहले जितना ही है रिसर्च भी यही कहती है हार्वर्ड की एक 80 साल लंबी स्टडी के मुताबिक खुशी का सबसे बड़ा सोर्स है अच्छे रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो हमेशा ओवरटाइम करता था लेकिन वो खुश नहीं था उसने स्टोइक प्रिंसिपल्स अपनाए और हर दिन एक घंटा अपने लिए निकाला आज वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आज दस मिनट निकालो एक ऐसी चीज करो जो तुम्हें शांति दे जैसे म्यूजिक सुनना टहलना या किसी से दिल की बात करना फिर नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने हर शाम पार्क में टहलना शुरू किया वो तीस मिनट मेरे दिन का बेस्ट पार्ट बन गए प्रैक्टिकल टिप हर दिन एक हैप्पी मोमेंटिंग क्रिएट करो लिखो आज मैंने क्या किया जो मुझे शांति या खुशी दी ये आदत तुम्हें हर दिन खुश रहना सिखाएगी लेटर पच्चीस जिंदगी में मुश्किल चीजें बुरी नहीं होती स्टोइक दर्शन कहता है कि मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाती हैं और उनमें छिपा हुआ वैल्यू होता है मार्कस ऑनरेलियस ने कहा था जो चीज तुम्हें चैलेंज करती है वही तुम्हें ग्रोथ देती है मतलब हर मुश्किल तुम्हारे लिए एक मौका है कुछ नया सीखने का मजबूत होने का मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले मैंने एक मैराथन रन करने का फैसला किया मैंने पहले कभी इतना लंबा नहीं दौड़ा था ट्रेनिंग शुरू की तो पहले हफ्ते में मेरे घुटने दुखने लगे और मैं हाफने लगा मैंने सोचा यह तो बहुत मुश्किल है छोड़ दू लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने खुद से कहा यह दर्द मुझे मजबूत बनाएगा मैंने धीरे धीरे ट्रेनिंग बढ़ाई छह महीने बाद मैंने बयालीस किलोमीटर की मैराथन पूरी की उस दिन मुझे सिर्फ मेडल नहीं मिला बल्कि यह कॉन्फिडेंस मिला कि मैं कुछ भी कर सकता हूं रिसर्च भी यही कहती है साइकोलॉजी टुडे की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग मुश्किल चीजों को चैलेंज की तरह लेते हैं उनकी मेंटल रेजिलियस 50 प्रतिशत ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपने स्टार्टअप में फेल हो गया वो डिप्रेशन में चला गया लेकिन उसने स्टोइक तरीके से नया बिजनेस शुरू किया आज वो अपने फेलियर को अपनी सबसे बड़ी सीख मानता है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम्हें कोई मुश्किल काम करना हो जैसे जिम जाना या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना तो रुक जाओ एक गहरी सांस लो और कहो यह मुश्किल मुझे मजबूत बनाएगी फिर उस काम को 10 मिनट के लिए शुरू करो मैंने ऐसा किया जब मैंने मैराथन ट्रेनिंग शुरू की पहले 10 मिनट दौड़ा और फिर धीरे धीरे आदत बन गई प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक मुश्किल काम चुनो जैसे सुबह जल्दी उठना या कोई नई स्किल सीखना उसे पूरा करने के बाद लिखो इसने मुझे कैसे मजबूत बनाया ये आदत तुम्हें मुश्किलों का वैल्यू समझाएगी लेटर 26, सिक्स ऑन द जॉय ऑफ ओनिंग नथिंग ज्यादा सामान होने से खुशी नहीं मिलती स्टो दर्शन कहता है कि असली खुशी है कम में जीने की आजादी में एपिक्टेटस ने कहा था जो इंसान कुछ नहीं चाहता वो सबसे अमीर है मतलब जब तुम चीजों से अटैचमेंट छोड़ देते हो तो तुम्हारा दिमाग फ्री हो जाता है मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं गैजेट्स और कपड़ों का दीवाना था हर नया फोन नई जैकेट मुझे चाहिए था लेकिन फिर मैंने स्टोक किताबें पढ़ी मैंने फैसला किया कि अपनी जिंदगी को मिनिमल करूंगा मैंने अपने आधे कपड़े डोनेट कर दिए और सिर्फ जरूरी चीजें रखी पहले मुझे डर था क्या मैं बोरिंग हो जाऊंगा लेकिन उल्टा हुआ मेरा दिमाग शांत हुआ और मुझे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी जैसे पार्क में टहलना या दोस्तों के साथ गप्पे मारना रिसर्च भी यही कहती है हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग मिनिमल लाइफस्टाइल अपनाते हैं उनकी स्ट्रेस लेवल 30 प्रतिशत कम होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो हमेशा नई गाड़ियां खरीदता था लेकिन वह लोन के बोझ तले दबा रहता था उसने स्टोइक प्रिंसिपल्स अपनाए अपनी गाड़ी बेच दी और साइकिल खरीद ली आज वो पहले से ज्यादा खुश है क्योंकि उसे पैसे की चिंता नहीं चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज अपने घर में पांच ऐसी चीजें ढूंढो जिन्हें तुमने पिछले छह महीने में इस्तेमाल नहीं किया उन्हें डोनेट कर दो या बेच दो फिर नोट करो कि तुम्हारा दिमाग कैसा फील करता है मैंने ऐसा किया जब मैंने अपने पुराने गैजेट्स बेचे मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से बोझ उतर गया प्रैक्टिकल टिप हर महीने एक मिनिमल चेक करो पांच चीजें हटाओ जो तुम्हें जरूरी न लगें। लिखो इन चीजों को छोड़ने से मुझे क्या आजादी मिली यह आदत तुम्हें कम में जीने की खुशी सिखाएगी लेटर ट्वेंटी सेवन ऑन लिविंग अ कॉन्शियस लाइफ क्या तुम अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड में जी रहे हो सुबह उठे ऑफिस गए खाना खाया सो गए बस यही रूटीन स्टो दर्शन कहता है कि कॉन्शियस लिविंग मतलब हर पल को फील करना हर फैसले को समझना सेनिका ने कहा था जो इंसान बिना सोचे जीता है वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मेरा दिन एक मशीन की तरह चलता था मैं बिना सोचे स्क्रॉल करता न्यूज देखता और रात को थक कर सो जाता लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने हर दिन दस मिनट जर्नलिंग शुरू की मैं लिखता था आज मैंने क्या किया मेरे फैसलों ने मुझे कहां ले जाया धीरे धीरे मुझे अपनी आदतों का पता चला मैंने फोन का टाइम कम किया और अपने काम पर ज्यादा फोकस किया आज मेरी जिंदगी पहले से ज्यादा मीनिंगफुल है रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग कॉन्शियसली अपने फैसले लेते हैं उनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन 35 प्रतिशत ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो हर वीकेंड पार्टी करता था लेकिन वो खुश नहीं था उसने स्टोइक तरीके से अपने वीकेंड्स को प्लान करना शुरू किया कभी किताब पढ़ता कभी फैमिली के साथ टाइम बिताता आज वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज रात पांच मिनट निकालो लिखो आज मैंने कौन से फैसले लिए क्या मैंने उन्हें सोच समझ कर लिया फिर एक फैसला चुनो जिसे तुम कल बेहतर करना चाहते हो मैंने ऐसा किया जब मैंने अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने का फैसला लिया मेरी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई प्रैक्टिकल टिप हर दिन पांच मिनट जर्नलिंग करो लिखो आज मैंने क्या कॉन्शियसली किया हफ्ते के अंत में रिव्यू करो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी मीनिंगफुल हुई लेटर अट्ठाईस टाइम तेजी से भागता है स्टोइक दर्शन हमें याद दिलाता है कि हमारा टाइम लिमिटेड है इसीलिए इसे बर्बाद मत करो एपिक्टेटस ने कहा था तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है इसीलिए हर दिन को गिनो ये बात सुनकर डर लगता है लेकिन यह हमें जीने की इंस्पिरेशन भी देती है मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले मेरे एक करीबी दोस्त को कैंसर डायग्नोज हुआ वो सिर्फ 35 साल का था उसने मुझे कहा मुझे नहीं पता कितना टाइम बचा है लेकिन मैं हर दिन को फुली जींगा उसने ट्रैवलिंग शुरू की अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताया और वो चीजें की जो उसे खुशी देती थी उसकी हिम्मत ने मुझे बदला मैंने अपनी जिंदगी को री इवेल्युएट किया मैंने बेकार की चीजें जैसे न्यूज देखना गॉसिप करना छोड़ दी और अपने पैशन पर फोकस किया रिसर्च भी यही कहती है एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपनी मॉर्टैलिटी को याद रखते हैं वो 40 प्रतिशत ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो हमेशा बाद में कहता था लेकिन जब उसके पापा का अचानक देहांत हुआ तो उसने अपनी जिंदगी बदल दी अब वो हर साल एक नई चीज सीखता है पिछले साल उसने गिटार बजाना सीखा चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज पांच मिनट निकालो सोचो अगर मेरे पास सिर्फ छह महीने बचे हैं तो मैं क्या करूंगा फिर उसमें से एक चीज आज ही शुरू करो मैंने ऐसा किया जब मैंने अपने दोस्त से इंस्पायर होकर ट्रेवलिंग शुरू की वो ट्रिप्स मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स हैं प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक टाइम चेक करो लिखो इस हफ्ते मैंने अपना टाइम कैसे बिताया क्या मैंने इसे वैल्यू किया यह आदत तुम्हें हर दिन को कीमती बनाना सिखाएगी लेटर ट्वेंटी नाइन ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग योर माइंड एंड बॉडी जिंदगी एक मैराथन है और स्टोइक दर्शन कहता है कि अपने दिमाग और शरीर को ट्रेन करो ताकि तुम हर रेस जीत सको सैनिका ने कहा था जो इंसान अपने दिमाग और शरीर को फिट रखता है वह हर मुश्किल को हैंडल कर सकता है मतलब फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ तुम्हें अजे बनाती है मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं जिम तो जाता था लेकिन मेरे दिमाग की ट्रेनिंग जीरो थी मैं स्ट्रेस में जल्दी ब्रेक हो जाता था फिर मैंने स्टोएक प्रिंसिपल्स अपनाए मैंने हर दिन 20 मिनट वर्कआउट और 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया पहले हफ्ते में मुझे फर्क दिखा मेरा स्ट्रेस कम हुआ और मैं ज्यादा फोकस्ड हो गया आज मैं हर दिन पांच किलोमीटर दौड़ता हूं और मेडिटेशन मेरी डेली रूटीन है रिसर्च भी यही कहती है हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 25 प्रतिशत बढ़ सकती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो ओवरवेट था और हमेशा थका थका, थका रहता था उसने स्टोइक तरीके से जिम शुरू किया और हर दिन पांच मिनट जर्नलिंग की छह महीने बाद उसने पंद्रह किलो वजन कम किया और अब वो अपने बिजनेस में टॉप पर है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज 10 मिनट वॉक करो और 5 मिनट मेडिटेशन करो वॉक के दौरान अपने आसपास की चीजें नोटिस करो पेड़ हवा आवाजें मेडिटेशन में सिर्फ सांसों पर फोकस करो। करो फिर नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया और मेरा दिमाग पहले से ज्यादा क्लियर है प्रैक्टिकल टिप हर दिन पंद्रह मिनट अपने दिमाग और शरीर के लिए निकालो दस मिनट एक्सरसाइज पांच मिनट मेडिटेशन हफ्ते के अंत में लिखो कि तुम्हारी एनर्जी और फोकस में क्या बदलाव आया लेटर थर्टी ऑन लिविंग अ रिसोर्सफुल लाइफ जिंदगी में रिसोर्सेस की कमी नहीं कमी है उनकी सही यूज की स्टोइक दर्शन कहता है कि अपने पास जो है उसका बेस्ट यूज करो मार्कस ऑंड्रेलियस ने कहा था तुम्हारे पास जो टूल्स हैं उनके साथ मास्टरपीस बनाओ मतलब टाइम एनर्जी और स्किल्स इनका सही इस्तेमाल तुम्हें सक्सेसफुल बनाता है मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे लेकिन मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स अपनाए मैंने सोचा मेरे पास क्या है मेरा दिमाग मेरा टाइम और मेरी मेहनत मैंने फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से मार्केटिंग सीखी और अपने नेटवर्क से मदद मांगी छह महीने बाद मेरा बिजनेस प्रॉफिट में था रिसर्च भी यही कहती है एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपने रिसोर्सेस का क्रिएटिव यूज करते हैं वो 45 प्रतिशत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जिसके पास जॉब नहीं थी उसने स्टोइक तरीके से अपने टाइम का यूज किया यूट्यूब से ग्राफिक डिजाइन सीखा और फ्रीलांसिंग शुरू की आज वो टॉप डिजाइनर्स में से एक है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज पांच मिनट निकालो लिखो मेरे पास कौन से रिसोर्सेस हैं टाइम स्किल्स नेटवर्क मैं उनका यूज कैसे कर सकता हूं फिर एक छोटा सा एक्शन लो मैंने ऐसा किया जब मैंने फ्री कोर्सेज से स्किल्स सीखी वो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक रिसोर्स चेक करो लिखो इस हफ्ते मैंने अपने रिसोर्सेज का क्या यूज किया अगले हफ्ते क्या नया कर सकता हूं यह आदत तुम्हें रिसोर्सफुल बनाएगी लेटर थर्टी वन ऑन द वैल्यू ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स गलतियां करना बुरा नहीं है स्टोइक दर्शन कहता है कि हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखाती है सैनिका ने कहा था जो इंसान गलतियां नहीं करता वो कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करता मतलब गलतियां तुम्हारी ग्रोथ का हिस्सा है बशर्ते तुम उनसे सीखो मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी तो मुझे लगा यह बेस्ट सेलर होगी लेकिन वो फ्लॉप हो गई पहले मैं निराश हुआ मैंने सोचा मैं तो राइटर बनने के लायक ही नहीं लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने अपनी गलतियों को एनालाइज किया मुझे पता चला कि मेरी मार्केटिंग जीरो थी और मेरा कंटेंट ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाया मैंने अगली किताब में ये गलतियां सुधारी और वो हिट हो गई आज मैं अपनी पहली फेल किताब को अपनी सबसे बड़ी टीचर मानता हूं रिसर्च भी यही कहती है साइकोलॉजी टुडे की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं उनकी सक्सेस रेट 40 प्रतिशत ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो स्टॉक मार्केट में बार बार पैसे गंवाता था उसने स्टोइक तरीके से अपनी ट्रेड्स का जर्नल बनाना शुरू किया हर गलती को लिखा और उससे सीखा आज वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम कोई गलती करो चाहे ऑफिस में प्रेजेंटेशन में चूक हो या घर पर कुछ गड़बड़ तो रुक जाओ एक गहरी सांस लो और पूछो इस गलती से मैं क्या सीख सकता हूं फिर एक छोटा सा एक्शन लो मैंने ऐसा किया जब मेरी किताब फेल हुई मैंने मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन किया और वो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते अपनी एक गलती जर्नल करो लिखो मैंने क्या गलती की इससे मैंने क्या सीखा हफ्ते के अंत में रिव्यू करो ये आदत तुम्हें गलतियों को ग्रोथ का मौका बनाना सिखाएगी लेटर थर्टी टू ऑन मास्टरिंग द स्किल ऑफ सेल्फ टॉक हम हर दिन खुद से बात करते हैं लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि तुम्हारा सेल्फ टॉक तुम्हारी जिंदगी को शेप देता है एपिकटेटस ने कहा था तुम जो अपने आप से कहते हो वही तुम बन जाते हो मतलब अगर तुम खुद से कहते हो मैं फेल हो जाऊंगा तो तुम फेल हो जाओगे लेकिन अगर तुम कहो मैं कोशिश करूंगा तो तुम ग्रो करोगे मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मेरा सेल्फ टॉक बहुत नेगेटिव था अगर मैं कोई प्रोजेक्ट शुरू करता तो मेरा दिमाग कहता तू ये नहीं कर पाएगा छोड़ दे नतीजा मैं आधे रास्ते में हार मान लेता लेकिन फिर मैंने स्टोइ प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने अपने सेल्फ टॉक को चेंज किया मैंने हर सुबह खुद से कहा मैं अपना बेस्ट दूंगा और जो होगा वो ठीक होगा धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा आज मेरा सेल्फ टॉक मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर है रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने वाले लोग 35 प्रतिशत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो हमेशा खुद को कोसता था उसने स्टोयक तरीके से हर दिन तीन पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना शुरू किया छह महीने बाद वो अपने ऑफिस का स्टार परफॉर्मर बन गया चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज सुबह पांच मिनट निकालो एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक स्टेटमेंट बोलो जैसे मैं आज अपना बेस्ट दूंगा इसे दस बार दोहराओ फिर दिन के अंत में नोट करो कि तुम्हारा मूड कैसा रहा मैंने ऐसा किया और मेरा दिन पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव था प्रैक्टिकल टिप हर दिन तीन पॉजिटिव सेल्फ टॉक स्टेटमेंट लिखो उदाहरण मैं मुश्किलों को हैंडल कर सकता हूं हफ्ते के अंत में रिव्यू करो कि तुम्हारा सेल्फ टॉक कैसे बदला यह आदत तुम्हारे दिमाग को पॉजिटिव बनाएगी लेटर थर्टी थ्री ऑन द सीक्रेट टू बिकमिंग बेटर बेहतर बनने का कोई सीक्रेट नहीं है स्टोइक दर्शन कहता है कि बेहतर बनने का रास्ता है डेली छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स मार्कस अंड्रेलियस ने कहा था हर दिन थोड़ा बेहतर बनो और तुम जिंदगी जीत जाओगे मतलब ग्रैंड प्लान्स की जरूरत नहीं बस हर दिन एक प्रतिशत बेहतर बनो मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं सोचता था कि मुझे रातों रात सक्सेस चाहिए मैं बड़े बड़े गोल्स बनाता लेकिन जल्दी हार मान लेता फिर मैंने स्टोएक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किया उदाहरण के लिए मैंने हर दिन पांच शब्द लिखने का टारगेट बनाया पहले हफ्ते में मुश्किल थी लेकिन छह महीने बाद मेरी पहली किताब का ड्राफ्ट तैयार था आज मैं पांच किताबें लिख चुका हूं सिर्फ छोटे स्टेप्स की वजह से रिसर्च भी यही कहती है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग डेली छोटे इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करते हैं उनकी सक्सेस रेट 50 प्रतिशत ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो फिट होना चाहता था उसने हर दिन दस मिनट एक्सरसाइज शुरू की एक साल बाद उसने बीस किलो वजन कम किया और आज वो हाफ मैराथन रन करता है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज एक छोटा सा गोल चुनो जैसे दस मिनट किताब पढ़ना या पांच मिनट मेडिटेशन करो फिर कल इसे एक प्रतिशत बढ़ाओ नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने लिखना शुरू किया पांच सौ शब्द से शुरू हुआ और आज मैं दो हजार शब्द आसानी से लिख लेता हूं प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक छोटा गोल सेट करो लिखो इस हफ्ते में क्या इंप्रूव करूंगा हफ्ते के अंत में रिव्यू करो और अगले हफ्ते एक प्रतिशत बढ़ाओ यह आदत तुम्हें बेहतर बनाएगी लेटर 34 हर दिन मजबूत बनना स्टोइक दर्शन का कोर है तुम्हारी स्ट्रेंथ सिर्फ जिम में नहीं तुम्हारे दिमाग और कैरेक्टर में बढ़ती है सैनिका ने कहा था हर दिन थोड़ा सा स्ट्रांगर बनो और जिंदगी की हर जंग जीत जाओ मतलब छोटे छोटे एक्शन तुम्हें अजय बनाते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं स्मॉल सेटबैक से गिस्सा अच्छे से टूट जाता था उदाहरण के लिए अगर मेरा कोई आर्टिकल रिजेक्ट होता तो मैं हफ्तों डिप्रेशन में रहता लेकिन फिर मैंने स्टोब प्रिंसिपल पढ़े मैंने हर दिन एक स्मॉल चैलेंज लेना शुरू किया कभी पांच मिनट कोल्ड शावर लिया कभी किसी अनकंफर्टेबल टॉपिक पर लिखा धीरे धीरे मेरा दिमाग और कैरेक्टर स्ट्रांग हुआ आज अगर कोई रिजेक्शन मिलता है तो मैं अगले दिन नया आर्टिकल लिख देता हूं रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग डेली स्मॉल चैलेंजेस लेते हैं उनकी मेंटल टफनेस 45 प्रतिशत बढ़ती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो पब्लिक स्पीकिंग से डरता था उसने हर दिन पांच मिनट मिरर के सामने स्पीच प्रैक्टिस शुरू की छह महीने बाद वो अपने ऑफिस में प्रेजेंटेश चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज एक स्मॉल चैलेंज चुनो जैसे पांच मिनट कोल्ड शावर या किसी से अनकंफर्टेबल बात करना उसे करो और नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने कोल्ड शावर शुरू किया पहले पांच सेकंड मुश्किल थे लेकिन अब यह मेरी डेली रूटीन है प्रैक्टिकल टिप हर दिन एक स्मॉल चैलेंज लो लिखो आज मैंने क्या चैलेंज लिया इसने मुझे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया हफ्ते के अंत में रिव्यू करो ये आदत तुम्हें हर दिन मजबूत बनाएगी लेटर थर्टी On being forgiving towards yourself, योर सेल्फ हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं लेकिन खुद को मुश्किल स्टो एक दर्शन कहता है कि खुद को माफ करना तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एपिकटेटस ने कहा था जो इंसान खुद को माफ कर लेता है वो शांति पा लेता है मतलब गलतियां इंसान का हिस्सा हैं उन्हें दिल से लगाने की जरूरत नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं अपनी हर गलती पर खुद को अगर मैं कोई डेडलाइन मिस करता तो मेरा दिमाग कहता तू तो बेकार है लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने खुद से कहा ठीक है मैंने गलती की अब क्या सुधार सकता हूं मैंने अपनी गलतियों को एक टीचर की तरह देखना शुरू किया आज अगर मैं कोई मिस्टेक करता हूं तो मैं खुद को माफ करता हूं और अगले स्टेप पर फोकस करता हूं रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग सेल्फ ऑगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं उनकी एंग्जाइटी 40 प्रतिशत कम होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपने करियर में फेलियर की वजह से डिप्रेशन में था उसने स्टोइक तरीके से खुद को माफ करना शुरू किया हर दिन वो लिखता मैंने गलती की लेकिन मैं इंसान हूं आज वो अपने करियर में फिर से सक्सेसफुल है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम कोई गलती करो तो रुक जाओ एक गहरी सांस लो और खुद से कहो मैं इंसान हूं गलतियान होती हैं मैं इसे सुधारूंगा फिर एक छोटा सा एक्शन लो मैंने ऐसा किया जब मैंने एक क्लाइंट डेडलाइन मिस की मैंने क्लाइंट से माफी मांगी और अगली बार टाइम मैनेजमेंट सुधारा प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक गलती को माफ करो लिखो मैंने क्या गलती की मैं खुद को कैसे माफ करता हूं यह आदत तुम्हें शांति और कॉन्फिडेंस देगी लेटर 36. सिक्स ऑन स्ट्राइविंग फॉर बेटरमेंट जिंदगी का मकसद है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना स्टोइक दर्शन कहता है कि बेटरमेंट एक जर्नी है न कि डेस्टिनेशन मार्कस ने कहा था, हर दिन अपने आप को थोड़ा और पॉलिश करो मतलब परफेक्शन की जरूरत नहीं बस कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं सोचता था कि मुझे एकदम परफेक्ट राइटर बनना है लेकिन मैं हर ड्राफ्ट में कमियां मौन निकालता और हार मान लेता फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने फैसला किया कि मैं हर दिन थोड़ा बेहतर लिखूंगा मैंने हर दिन एक नया राइटिंग टेक्निक ट्राई किया एक साल बाद मेरी राइटिंग पहले से 10 गुना बेहतर थी आज मेरी किताबें हजारों लोग पढ़ते हैं रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी पचास बढ़ती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा था उसने स्टोइक तरीके से हर दिन एक नया स्किल सीखना शुरू किया आज उसका बिजनेस तीन गुना बड़ा है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज एक स्किल चुनो जैसे राइटिंग कुकिंग या पब्लिक स्पीकिंग 10 मिनट उस स्किल पर काम करो फिर कल इसे एक बेहतर करो नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने राइटिंग शुरू की हर दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट मेरे करियर का गेम चेंजर था प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक स्किल पर फोकस करो लिखो इस हफ्ते मैंने इस स्किल में क्या इंप्रूव किया हफ्ते के अंत में रिव्यू करो और अगले हफ्ते नया टारगेट सेट करो ये आदत तुम्हें बेटरमेंट की राह पर ले जाएगी लेटर 37 सेवन ऑन द बेनिफिट ऑफ अनोइंग थिंग्स जिंदगी में कुछ चीजें इतनी इरिटेटिंग होती हैं कि मन करता है चिल्ला दो ट्रैफिक जाम धीमा इंटरनेट या वो कलीग जो मीटिंग में बिना मतलब की बातें करता है लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि इरिटेटिंग चीजें तुम्हें पेशेंस और स्ट्रेंथ सिखाती हैं इपिकटेटस ने कहा था हर वो चीज जो तुम्हें गुस्सा दिलाती है तुम्हें बेहतर बनाने का मौका है मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले मेरे ऑफिस में एक कलीग था जो हर मीटिंग में बिना सिर पैर की बातें करता मैं इतना इरिटेट होता कि मन करता बस कर भाई लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने सोचा यह इरिटेशन मुझे क्या सिखा सकता है मैंने उसकी बातों को इग्नोर करना और अपने फोकस को बनाए रखना शुरू किया धीरे धीरे मेरा पेशेंस बढ़ा आज मैं किसी भी डिस्ट्रैक्शन में शांत रह सकता हूं वो कलीग अनजाने में, में मेरा टीचर बन गया रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग इरिटेटिंग सिचुएशंस को चैलेंज की तरह लेते हैं उनकी इमोशनल रेजिलियस 35 प्रतिशत बढ़ती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो ट्रैफिक से बहुत चिढ़ता था उसने स्टोइक तरीके से ट्रैफिक में ऑडियो सुनना शुरू किया अब वो ट्रैफिक को अपनी लर्निंग टाइम मानता है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब कुछ इरीटेटिंग हो जैसे लंबी लाइन में वेट करना तो रुक जाओ एक गहरी सांस लो और पूछो यह सिचुएशन मुझे क्या सिखा सकती है फिर एक छोटा सा एक्शन लो जैसे किताब पढ़ना या मेडिटेशन करना मैंने ऐसा किया जब मेरा इंटरनेट स्लो था मैंने उस टाइम में जर्नलिंग की और वो मेरा दिन का बेस्ट पार्ट बन गया प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक इरिटेटिंग सिचुएशन जर्नल करो लिखो यह सिचुएशन थी मैंने इससे क्या सीखा ये आदत तुम्हें इरिटेशन को ग्रोथ का मौका बनाना सिखाएगी लेटर थर्टी एट ऑन द प्राइस वी पे टू गेट वॉट वी वॉन्ट हर चीज की एक कीमत होती है स्टोइक दर्शन कहता है कि तुम जो चाहते हो उसे पाने के लिए कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है सेनेका ने कहा था कुछ भी फ्री नहीं मिलता सक्सेस की कीमत मेहनत टाइम और सैक्रिफाइस है मतलब अगर तुम बड़ा गोल चाहते हो तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैंने फुल टाइम राइटिंग शुरू की तो मुझे अपनी सिक्योर कॉरपोरेट जॉब छोड़नी पड़ी पहले साल मैंने रात दिन मेहनत की और सोशल लाइफ को अलविदा कह दिया मेरे दोस्त पार्टियां कर रहे थे और मैं अपने लैपटॉप पर लिख रहा था लेकिन वो सैक्रीफाइज वर्थ था आज मेरी किताबें हजारों लोग पढ़ते हैं कीमत चुकाने से मुझे आजादी मिली रिसर्च भी यही कहती है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने गोल्स के लिए सेक्रीफाइस करते हैं उनकी सक्सेस रेट 50 प्रतिशत ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो स्टार्टअप शुरू करना चाहता था उसने अपनी नौ से पांच जॉब छोड़ी और दो साल तक दिन रात मेहनत की आज उसका स्टार्टअप करोड़ों का है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज पांच मिनट निकालो अपने सबसे बड़े गोल के बारे में सोचो पूछो इसके लिए मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा फिर एक छोटा सा सेक्रीफाइस करो जैसे एक घंटा सोशल मीडिया कम करना मैंने ऐसा किया जब मैंने राइटिंग शुरू की मैंने टीवी देखना छोड़ा और वो टाइम लिखने में लगाया प्रैक्टिकल टिप हर महीने अपने गोल्स और उनकी कीमत रिव्यू करो लिखो मैं क्या चाहता हूं इसके लिए मैं क्या छोड़ रहा हूं ये आदत तुम्हें सेक्रीफाइस की वैल्यू समझाएगी लेटर थर्टी ऑन द बिगेस्ट प्राइज इन लाइफ जिंदगी का सबसे बड़ा प्राइज क्या है पैसा फेम नहीं स्टोइक दर्शन कहता है कि सबसे बड़ा प्राइज है तुम्हारी इनर पीस मार्कस ऑनरेलियस ने कहा था जो इंसान अपने दिमाग में शांति पा लेता है वो दुनिया जीत लेता है मतलब अगर तुम्हारा दिमाग शांत है तो तुम्हारे पास सब कुछ है मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं सक्सेस के पीछे भागता था मैं सोचता था ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो खुश होंगे लेकिन जितना मैंने कमाया उतना ही स्ट्रेस बढ़ा फिर मैंने स्टोएक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने अपनी जिंदगी को सिंपल किया मैंने हर दिन 30 मिनट नेचर में टहलना शुरू किया और फोन का टाइम आधा कर दिया धीरे धीरे मुझे इनर पीस मिला आज मेरे पास उतना ही पैसा है लेकिन मैं पहले से 10 गुना ज्यादा खुश हूं रिसर्च भी यही कहती है हार्वर्ड की एक 80 साल लंबी स्टडी के मुताबिक इनर पीस और अच्छे रिलेशनशिप्स खुशी का सबसे बड़ा सोर्स है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो हमेशा ओवरटाइम करता था लेकिन वो स्ट्रेस्ड रहता था उसने स्टोइक तरीके से हर दिन एक घंटा अपने लिए निकाला कभी मेडिटेशन करता कभी फैमिली के साथ टाइम बिताता आज वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज 10 मिनट निकालो एक ऐसी चीज करो जो तुम्हें शांति दे जैसे म्यूजिक सुनना या पार्क में बैठना फिर नोट करो कि तुम्हारा दिमाग कैसा फील करता है मैंने ऐसा किया जब मैंने हर शाम टहलना शुरू किया वो तीस मिनट मेरे दिन का बेस्ट पार्ट है प्रैक्टिकल टिप हर दिन एक पीस मोमेंट क्रिएट करो लिखो आज मैंने क्या किया जो मुझे शांति दी ये आदत तुम्हें इनर पीस की ताकत दिखाएगी लेटर फोर्टी ऑन द एक्सेसिव डिजायर फॉर सक्सेस सक्सेस अच्छी चीज है लेकिन स्टोक दर्शन कहता है कि जरूरत से ज्यादा सक्सेस की चाहत तुम्हारी शांति छीन सकती है सेनेका ने कहा था जो इंसान सक्सेस के पीछे अंधा हो जाता है वो अपनी जिंदगी को भूल जाता है मतलब बैलेंस जरूरी है मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले मैं अपनी किताब को न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बनाने के पीछे पागल था मैं दिन रात काम करता सोशल मीडिया पर प्रमोशन करता और स्ट्रेस में रहता लेकिन किताब बेस्ट सेलर नहीं बनी मैं टूट गया फिर मैंने स्टोईक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने सोचा मैंने अपना बेस्ट दिया अब शांति से आगे बढ़ता हूं मैंने सक्सेस की जिद छोड़ी और अपनी राइटिंग पर फोकस किया आज मेरी किताबें हजारों लोग पढ़ते हैं और मैं शांत हूं रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑनफ हैप्पीनेस स्टडीज की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग सक्सेस को बैलेंस के साथ चेस करते हैं उनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन चालीस ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो स्टार्टअप में सक्सेस के लिए रात दिन काम करता था लेकिन वो बर्नआउट हो गया उसने स्टोइक तरीके से अपने टाइम को बैलेंस किया काम के साथ फैमिली और हेल्थ को प्रायोरिटी दी आज वो सक्सेसफुल भी है और खुश भी चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज अपने सक्सेस गोल के बारे में सोचो पूछो क्या मैं इसे चेज करने में अपनी शांति खो रहा हूं अगर हां तो एक छोटा सा बैलेंसिंग स्टेप लो जैसे एक दिन ऑफ लेना मैंने ऐसा किया जब मैंने राइटिंग प्रेशर कम किया वो ब्रेक मेरे लिए गेम चेंजर था प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते अपने सक्सेस गोल्स रिव्यू करो लिखो क्या मैं बैलेंस में हूं क्या मैं अपनी शांति खो रहा हूं यह आदत तुम्हें सक्सेस और पीस के बीच बैलेंस सिखाएगी लेटर फोर्टी ऑन रीचिंग योर गोल्स गोल्स बनाना आसान है लेकिन उन्हें अचीव करना वो स्टो दर्शन का असली टेस्ट है गोल्स तक पहुंचने का रास्ता है कंसिस्टेंसी और कंट्रोल मार्कस अंड्रेलियस ने कहा था जो तुम कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस करो और बाकी को छोड़ दो मतलब अपने एक्शंस पर मेहनत करो नतीजे की चिंता मत करो मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले मैंने एक गोल बनाया एक साल में एक किताब लिखनी है मैंने हर दिन पांच शब्द लिखने का टारगेट सेट किया कुछ दिन आसान थे कुछ दिन मुश्किल लेकिन मैंने स्टोक प्रिंसिपल्स फॉलो किए मैंने सिर्फ अपने डेली एक्शन पर फोकस किया दस महीने बाद मेरी किताब तैयार थी वो मेरा पहला बेस्ट सेलर बना रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑन एसअफियर्स अप्लाइड साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग कंसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स लेते हैं उनकी गोल अचीवमेंट रेट साठ प्रतिशत ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त आज जो फिट होना चाहता था उसने हर दिन 10 मिनट वर्कआउट शुरू किया एक साल बाद उसने अपनी पहली हाफ मैराथन पूरी की चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज अपने एक गोल के लिए एक स्मॉल डेली एक्शन चुनो जैसे 10 मिनट किताब पढ़ना या 5 मिनट एक्सरसाइज उसे आज करो और अगले सात दिन तक कंसिस्टेंट रहो नोट करो कि तुम कितना प्रोग्रेस करते हो मैंने ऐसा किया जब मैंने राइटिंग शुरू की वो पांच शब्द डेली मेरे करियर का फाउंडेशन बने प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते अपने गोल्स और डेली एक्शंस रिव्यू करो लिखो इस हफ्ते मैंने अपने गोल के लिए क्या किया अगले हफ्ते क्या करूंगा यह आदत तुम्हें गोल्स तक पहुंचाएगी लेटर फोर्टी टू ऑन द जॉय ऑफ सीइंग पीपल सक्सीड दूसरों की सक्सेस देखकर जलन नहीं खुशी होनी चाहिए स्टो दर्शन कहता है कि दूसरों की जीत में खुश होना तुम्हारी ग्रोथ का साइन है सैनिका ने कहा था जो इंसान दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करता है वो अपनी शांति को डबल करता है मतलब दूसरों की खुशी में शामिल होने से तुम्हारा दिल बड़ा होता है मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं अपने दोस्तों की सक्सेस से जलन फील करता था अगर किसी का स्टार्टअप हिट होता तो मैं सोचता मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने फैसला किया कि मैं दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करूंगा जब मेरे दोस्त का स्टार्टअप 10 करोड़ का हुआ मैंने उसे कॉल करके बधाई दी उसकी खुशी ने मुझे भी एनर्जी दी आज मैं हर सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर्ड होता हूं रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑन ऑफ हैप्पीनेस स्टडीज की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग दूसरों की सक्सेस में खुश होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ तीस बेहतर होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपने कलीग्स की प्रमोशन से जलता था उसने स्टोयक तरीके से उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना शुरू किया आज वो अपने ऑफिस का सबसे पॉपुलर इंसान है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करे चाहे दोस्त हो या कलीग तो उन्हें कॉल या मैसेज करके बधाई दो नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मेरे दोस्त का स्टार्टअप हिट हुआ उसकी खुशी ने मुझे नई एनर्जी दी प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते किसी एक इंसान की सक्सेस को सेलिब्रेट करो लिखो मैंने किसकी सक्सेस को सेलिब्रेट किया इससे मुझे क्या फील हुआ यह आदत तुम्हें दूसरों की जीत में खुशी ढूंढना सिखाएगी लेटर 43। थ्री ऑन गेटिंग रिच पैसे कमाना गलत नहीं है लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि अमीर बनने की चाहत को अपनी जिंदगी का मकसद मत बनाओ सेनेका ने कहा था अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है बल्कि वो है जिसे कुछ और चाहिए ही नहीं मतलब असली वेल्थ है तुम्हारी शांति और कंटेंटमेंट। मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं रात दिन पैसे के पीछे भागता था मैं सोचता था अगर मेरे पास बड़ा घर फैंसी गाड़ी होगी तो मैं खुश होऊंगा। लेकिन जितना मैंने कमाया उतना ही स्ट्रेस बढ़ा फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने अपनी जिंदगी को सिंपल किया मैंने जरूरत से ज्यादा खर्च करना बंद किया और अपनी इनकम का बीस सेव करना शुरू किया आज मेरे पास उतना ही पैसा है लेकिन मैं पहले से 10 गुना ज्यादा शांत हूं रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपनी वेल्थ को मैनेज करते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं उनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन 40 प्रतिशत ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो हमेशा नई गैजेट्स खरीदता था लेकिन वो लोन के बोझ तले दबा था उसने स्टोइ तरीके से मिनिमम लिविंग अपनाई और अब वो फाइनेंशियली फ्री है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज पांच मिनट निकालो अपने पिछले महीने के खर्चे चेक करो पूछो क्या मैंने कुछ ऐसा खरीदा जो मुझे जरूरी नहीं था फिर एक छोटा सा स्टेप लो जैसे अगले हफ्ते कॉफी शॉप की कॉफी की बजाय घर पर बनाओ मैंने ऐसा किया जब मैंने फैंसी कपड़े खरीदना बंद किया वो पैसे मैंने इन्वेस्ट किए और आज मेरा पोर्टफोलियो मजबूत है प्रैक्टिकल टिप हर महीने अपने खर्चे रिव्यू करो लिखो मैंने क्या बेकार खर्च किया मैं इसे कैसे कम कर सकता हूं ये आदत तुम्हें फाइनेंशियल पीस की तरफ ले जाएगी लेटर फोर्टी फोर ऑन द डेडली पर्स्यूट ऑफ मनी पैसा जरूरी है लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि पैसे के पीछे अंधा दौड़ना तुम्हारी जिंदगी को खोखला कर सकता है एपिक्टेटस ने कहा था जो इंसान सिर्फ पैसे के लिए जीता है वो अपनी शांति और वैल्यूज खो देता है मतलब पैसा टूल है मकसद नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले मैं एक हाई पेइंग जॉब में था मैं दिन रात काम करता ताकि ज्यादा कमा सकूं। लेकिन मैंने अपनी हेल्थ फैमिली और हॉबीज को इग्नोर कर दिया एक दिन मुझे पैनिक अटैक हुआ तब मुझे स्टोइक प्रिंसिपल्स ने बचाया मैंने जॉब छोड़ा और एक बैलेंस्ड लाइफ चुनी आज मैं कम कमाता हूं लेकिन मेरी जिंदगी पहले से ज्यादा रिच है रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑन ऑफ हैपीनेस स्टडीज की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग पैसे से ज्यादा रिलेशनशिप्स और हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं उनकी मेंटल हेल्थ 50 प्रतिशत बेहतर होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो स्टॉक मार्केट में रात दिन पैसे लगाता था लेकिन वो स्ट्रेस्ड रहता था उसने स्टोइक तरीके से पैसे की जिद छोड़ी और अब वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज पांच मिनट निकालो सोचो पैसे कमाने के लिए मैं क्या क्या मिस कर रहा हूं फिर एक छोटा सा स्टेप लो जैसे अपने दोस्त को कॉल करना या पार्क में टहलना मैंने ऐसा किया जब मैंने ओवरटाइम कम किया वो टाइम मैंने अपनी हेल्थ में लगाया और वो मेरी बेस्ट डिसीजन थी प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक लाइफ बैलेंस चेक करो लिखो मैंने पैसे के लिए क्या छोड़ा मैं इसे कैसे बैलेंस कर सकता हूं यह आदत तुम्हें पैसे और पीस के बीच बैलेंस सिखाएगी लेटर फोर्टी ऑन द ब्यूटी ऑफ अ नॉर्मल लाइफ हम सबको लगता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है बड़ा बंगला फेमस होना लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि नॉर्मल लाइफ की सिंप्लिसिटी में असली खूबसूरती है मार्कस ऑंड्रेलियस ने कहा था जो इंसान छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता है वो सबसे रिच है मतलब साधारण जिंदगी में शांति और मीनिंग है मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं फेम के पीछे भागता था मैं सोचता था मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर बनना है लेकिन जितना मैं भागा उतना स्ट्रेस्ड हुआ फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने अपनी नॉर्मल लाइफ को सेलिब्रेट करना शुरू किया सुबह की कॉफी फैमिली के साथ डिनर दोस्तों के साथ गप्पे आज मुझे इन छोटी चीजों में इतनी खुशी मिलती है कि मुझे बड़े गोल्स की जरूरत ही नहीं रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग सिंपल लाइफ को वैल्यू करते हैं उनकी लाइफ सैटिस्फेक्शन 45 प्रतिशत ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो हमेशा फैंसी वेकेशंस प्लान करता था लेकिन वो स्ट्रेस्ड रहता था उसने स्टोइक तरीके से अपने वीकेंड्स को सिंपल किया घर पर मूवी नाइट्स लोकल पार्क में पिकनिक अब वो पहले से ज्यादा खुश है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज एक सिंपल मोमेंट को सेलिब्रेट करो जैसे अपनी फेवरेट चाय पीना या सनसेट देखना नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने हर सुबह 10 मिनट अपने गार्डन में बिताना शुरू किया वो मोमेंट्स मेरे दिन को खास बनाते हैं प्रैक्टिकल टिप हर दिन एक सिंपल मोमेंट जर्नल करो लिखो आज मैंने कौन सी साधारण चीज को एंजॉय किया यह आदत तुम्हें नॉर्मल लाइफ की खूबसूरती सिखाएगी लेटर फोर्टी ऑन द साइकोलॉजी ऑफ मनी पैसा सिर्फ नोट्स और क्वाइंस नहीं यह तुम्हारे दिमाग का गेम है स्टोइक दर्शन कहता है कि पैसे के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी शांति तय करता है सैनिका ने कहा था पैसा तुम्हारा नौकर होना चाहिए मालिक नहीं मतलब पैसे को कंट्रोल करो उसे तुम्हें कंट्रोल न करने दो मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं पैसे को लेकर बहुत इमोशनल था अगर मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो पांच गिरता तो मैं रात भर जागता लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने पैसे को एक टूल की तरह देखना शुरू किया मैंने अपने खर्चे ट्रैक किए और हर महीने 10 प्रतिशत इन्वेस्ट करना शुरू किया आज मार्केट गिरता है तो मैं शांत रहता हूं क्योंकि मैंने अपने माइंड सेट को कंट्रोल करना सीख लिया रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ फाइनेंशियल साइकोलॉजी एक स्टडी के मुताबिक जो लोग पैसे को इमोशनली नहीं लॉजिकली हैंडल करते हैं उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेस 50 प्रतिशत कम होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो हर सैलरी का आधा फिजूल खर्ची में उड़ा देता था उसने स्टोइक तरीके से बजट बनाना शुरू किया अब वो अपने पैसे का मालिक है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज 5 मिनट निकालो अपने पिछले हफ्ते के खर्चे देखो पूछो क्या मैंने ये खर्चे लॉजिक से किए या इमोशंस से फिर एक छोटा सा स्टेप लो जैसे अगले खर्चे से पहले 10 सेकंड सोचना मैंने ऐसा किया जब मैंने इंपल्सिव शॉपिंग बंद की वो मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप था प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते अपने खर्चे ट्रैक करो लिखो मैंने क्या खर्च किया क्या ये मेरे गोल से मैच करता है ये आदत तुम्हें पैसे का साइकोलॉजिकल कंट्रोल देगी लेटर फोर्टी ऑन इंस्पायरिंग अदर्स अपनी सक्सेस से दूसरों को इंस्पायर करना स्टोइक दर्शन का एक खूबसूरत हिस्सा है जब तुम अपने एक्शन से दूसरों को मोटिवेट करते हो तो तुम्हारी जिंदगी का मीनिंग बढ़ता है मार्कस और नरेलियस ने कहा था तुम्हारा काम दूसरों के लिए रास्ता दिखाना है मतलब तुम्हारी मेहनत और वैल्यूज दूसरों के लिए लाइट बन सकते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी तो मुझे नहीं पता था कि वह किसी को इंस्पायर करेगी लेकिन एक रीडर ने मुझे लेटर लिखा आपकी किताब ने मुझे अपनी जॉब छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करने की हिम्मत दी वो लेटर पढ़कर मुझे लगा कि मेरी मेहनत वर्थ थी आज मैं हर किताब इसलिए लिखता हूं ताकि कम से कम एक इंसान को इंस्पिरेशन मिले रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग दूसरों को इंस्पायर करते हैं उनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन पैंतीस ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपने ऑफिस में हमेशा पॉजिटिव रहता था उसकी एनर्जी ने पूरे टीम को मोटिवेट किया आज वो अपने ऑफिस का लीडर है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज किसी एक इंसान को इंस्पायर करो चाहे अपने काम से या एक पॉजिटिव मैसेज से नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने अपने जूनियर कलीग को मेंटर किया उसकी ग्रोथ ने मुझे सबसे ज्यादा खुशी दी प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक इंसान को इंस्पायर करने का गोल बनाओ लिखो मैंने किसे इंस्पायर किया इससे मुझे क्या फील हुआ यह आदत तुम्हारी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाएगी लेटर 48। एट ऑन रेस्टिंग विज वर्किंग काम जरूरी है लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि रेस्ट उतना ही जरूरी है सेनेका ने कहा था जो इंसान रेस्ट नहीं करता वो जल्दी बर्नआउट हो जाता है मतलब काम और रेस्ट का बैलेंस तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं वर्कहॉलिक था मैं सोचता था ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा सक्सेसफुल होगा लेकिन छह महीने बाद मैं बर्न हो गया मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने हर दिन एक घंटा रेस्ट का टाइम फिक्स किया कभी किताब पढ़ता कभी टहलता धीरे धीरे मेरी एनर्जी वापस आई आज मैं हफ्ते में एक दिन फुल रेस्ट लेता हूं और मेरी प्रोडक्टिविटी पहले से डबल है रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑन एयर ऑनक्यूपेशनल हेल्थ की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रेगुलर रेस्ट लेते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 30 प्रतिशत ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो हमेशा ओवरटाइम करता था लेकिन वो थक जाता था उसने स्टोइक तरीके से हर रात 30 मिनट रेस्ट शुरू किया बस म्यूजिक सुनता अब वो अपने काम में टॉप पर है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज 30 मिनट रेस्ट का टाइम निकालो कुछ ऐसा करो जो तुम्हें रिलैक्स करे जैसे म्यूजिक सुनना या स्ट्रेचिंग नोट करो कि तुम्हारी एनर्जी कैसी फील होती है मैंने ऐसा किया जब मैंने हर शाम टहलना शुरू किया वो 30 मिनट मेरी प्रोडक्टिविटी का फ्यूल है प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक रेस्ट डे फिक्स करो लिखो मैंने रेस्ट कैसे लिया इससे मेरी एनर्जी में क्या बदलाव आया आदत तुम्हें काम और रेस्ट का बैलेंस सिखाएगी लेटर 49। नाइन ऑन डूइंग वॉट लाइफ एक्सपेक्ट ऑफ यू जिंदगी तुमसे कुछ उम्मीद करती है और स्टो दर्शन कहता है कि उसका जवाब देना तुम्हारा फर्ज है मार्कस ऑनरेलियस ने कहा था हर सुबह पूछो आज जिंदगी मुझसे क्या चाहती है मतलब तुम्हें अपने रोल को समझना है चाहे वो फैमिली में हो वर्क पर या सोसाइटी में और उसे बेस्ट तरीके से निभाना है मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले मेरे पापा बीमार थे मैं उस वक्त अपने करियर में बिजी था नई किताब लिख रहा था लेकिन मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने सोचा जिंदगी मुझसे अभी क्या चाहती है एक अच्छा बेटा बनना मैंने लिखना कम किया और हर हफ्ते पापा के साथ टाइम बिताया वो मोमेंट्स मेरे लिए अनमोल थे आज मेरी किताबें छप रही हैं लेकिन वो टाइम मेरे पापा के साथ मेरी जिंदगी का बेस्ट पार्ट था रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑन ऑफ सोशल साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटी देते हैं उनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन 40 प्रतिशत ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपने जॉब में सिर्फ रोज सोम प्रमोशन के पीछे भागता था लेकिन जब उसकी मम्मी बीमार हुई उसने स्टोइक तरीके से उनकी केयर को प्रायोरिटी दी आज वो कहता है कि वो उसका बेस्ट डिसीजन था चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज सुबह पांच मिनट निकालो पूछो आज जिंदगी मुझसे क्या चाहती है फिर एक छोटा सा एक्शन लो जैसे अपने पेरेंट्स को कॉल करना या अपने कलीग की हेल्प करना नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने अपने पापा के लिए टाइम निकाला वो शांति मेरे करियर से ज्यादा कीमती थी प्रैक्टिकल टिप हर दिन सुबह लिखो आज जिंदगी मुझसे क्या चाहती है दिन के अंत में रिव्यू करो कि तुमने वो रोल कैसे निभाया ये आदत तुम्हें जिंदगी की कॉलिंग समझाएगी लेटर 50, ऑन बींग योर ओन विटनेस हम अक्सर दूसरों की तारीफ के पीछे भागते हैं लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा जज तुम खुद हो एपिक्टेटस ने कहा था दूसरों की राय से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने एक्शन से सेटिस्फाइड हो मतलब अपनी मेहनत और वैल्यूज को खुद जज करो न कि लाइक्स और क्लैप्स से मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं अपनी किताबों के रिव्यूज पर डिपेंड करता था अगर किसी ने पांच स्टार नहीं दिए तो मैं डिप्रेस्ड हो जाता लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने सोचा क्या मैंने अपना हंड्रेड परसेंट दिया क्या मैंने सच लिखा जवाब हां था मैंने रिव्यूज पढ़ना बंद किया और अपने काम पर फोकस किया आज मेरी किताबें हजारों लोग पढ़ते हैं और मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग सेल्फ वैलिडेशन प्रैक्टिस करते हैं उनकी मेंटल स्ट्रेंथ 35 प्रतिशत ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपने बॉस की तारीफ के लिए तरसता था उसने स्टोइ तरीके से अपने काम को खुद जज करना शुरू किया आज वो अपने ऑफिस का सबसे कॉन्फिडेंट इंसान है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज अपने किसी एक्शन को जज करो जैसे तुमने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया पूछो क्या मैंने अपना बेस्ट दिया फिर एक छोटा सा रिवॉर्ड दो जैसे अपनी फेवरेट कॉफी पीना मैंने ऐसा किया जब मैंने अपनी किताब पूरी की मैंने खुद को एक मूवी नाइट दी और वो फीलिंग कमाल थी प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते अपने तीन एक्शन जर्नल करो लिखो मैंने क्या किया क्या मैं इससे सेटिस्फाइड हूं ये आदत तुम्हें अपने आप का बेस्ट विटनेस बनाएगी लेटर 51। ऑन बीइंग प्रिइज विद योर वर्ड्स शब्दों की ताकत को कम मत समझो स्टोइक दर्शन कहता है कि सटीक और सोच समझकर बोले गए शब्द तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं सेनेका ने कहा था जो इंसान अपने शब्दों को कंट्रोल करता है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है मतलब साफ और सच्चा बोलो ताकि तुम्हारा मैसेज क्लियर रहे मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं मीटिंग्स में बिना सोचे बोल देता था एक बार मैंने अपने कलीग से बिना सोचे कुछ तीखा कह दिया बाद में मुझे पछतावा हुआ फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने अपने शब्दों को प्रीसीज करना शुरू किया अब मैं हर जरूरी बातचीत से पहले दस सेकंड सोचता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग प्रीसीज कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करते हैं उनकी प्रोफेशनल सक्सेस 45% ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो मीटिंग्स में बेतरतीब बोलता था उसने स्टोइक तरीके से हर बात से पहले अपने पॉइंट्स लिखना शुरू किया आज वो अपने ऑफिस का बेस्ट स्पीकर है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज किसी जरूरी बातचीत से पहले 10 सेकेंड रुक जाओ सोचो मैं क्या कहना चाहता हूं इसे सबसे साफ तरीके से कैसे कहूं फिर बोलो नोट करो कि तुम्हारा मैसेज कितना इंपैक्टफुल होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने अपने क्लाइंट से प्रपोजल डिस्कस किया वो डील मेरी बेस्ट डील थी प्रैक्टिकल टिप हर दिन एक बातचीत को प्रीसीज़ करने की प्रैक्टिस करो लिखो मैंने आज क्या कहा क्या मैं और साफ बोल सकता था ये आदत तुम्हारे शब्दों को पावरफुल बनाएगी लेटर 52। टू ऑन द काउंटर इंटुटिव पावर ऑफ डूइंग लेस ज्यादा करना हमेशा बेहतर नहीं स्टोक दर्शन कहता है कि कम करना लेकिन क्वालिटी से करना जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है मार्कस अंड्रेलियस ने कहा था जरूरी चीजों पर फोकस करो बाकी को छोड़ दो मतलब अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं एक साथ दस प्रोजेक्ट्स जॉगल करता था मैं सोचता था ज्यादा करूंगा तो ज्यादा सक्सेसफुल होऊंगा। लेकिन मैं बर्नआउट हो गया फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने अपने प्रोजेक्ट्स को तीन तक लिमिट किया हर दिन सिर्फ टॉप तीन प्रायोरिटीज पर काम करता नतीजा मेरी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई और मेरी किताबें पहले से बेहतर बनी रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ प्रोडक्टिविटी रिसर्च की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग कम टास्क पर फोकस करते हैं उनकी आउटपुट क्वालिटी 50 प्रतिशत बेहतर होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपने स्टार्टअप में हर काम खुद करता था वो थक जाता था उसने स्टोइक तरीके से डेली तीन टास्क लिमिट किए आज उसका स्टार्टअप पांच गुना बड़ा है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज अपनी टू डू लिस्ट को सिर्फ तीन टास्क तक लिमिट करो सिर्फ वही करो और बाकी को इग्नोर करो नोट करो कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कैसी रहती है मैंने ऐसा किया जब मैंने अपनी किताब लिखी तीन टास्क ने मेरी लाइफ चेंज कर दी प्रैक्टिकल टिप हर दिन सुबह तीन टॉप प्रायोरिटीज लिखो दिन के अंत में रिव्यू करो मैंने इन तीन टास्क को कितनी क्वालिटी से किया यह आदत तुम्हें कम में ज्यादा अचीव करना सिखाएगी लेटर फिफ्टी ऑन फिनिशिंग वॉट यू स्टार्ट आधे अधूरे काम से बड़ा दुख कुछ नहीं स्टोइक दर्शन कहता है कि जो काम शुरू करो उसे पूरा करो सेनेका ने कहा था जो इंसान अपने काम को फिनिश करता है वो अपनी शांति पाता है मतलब कमिटमेंट तुम्हें कॉन्फिडेंस और पीस देता है मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं कई प्रोजेक्ट शुरू करता लेकिन आधे छोड़ देता एक बार मैंने एक ऑनलाइन कोर्स बनाना शुरू किया लेकिन बीच में बोर होकर छोड़ दिया बाद में मुझे पछतावा हुआ फिर मैंने स्टोयक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने फैसला किया कि मैं हर शुरू किया काम पूरा करूंगा मैंने उस कोर्स को फिर से शुरू किया और तीन महीने बाद वो लॉन्च हुआ आज वो कोर्स हजारों लोग यूज करते हैं रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने टास्क को फिनिश करते हैं उनकी सेल्फ एफिकेसी चालीस ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो हमेशा जिम शुरू करता लेकिन छोड़ देता उसने स्टोइक तरीके से 30 दिन का कमिटमेंट बनाया आज वो अपनी बेस्ट शेप में है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज एक छोटा सा प्रोजेक्ट चुनो जैसे एक आर्टिकल लिखना या डेस्क ऑर्गेनाइज करना उसे आज ही फिनिश करो नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने अपना कोर्स पूरा किया वो सेटिस्फैक्शन अनमोल था प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक शुरू किया काम पूरा करो लिखो। मैंने क्या शुरू किया क्या मैंने इसे फिनिश किया यह आदत तुम्हें कमिटमेंट की ताकत सिखाएगी लेटर फिफ्टी फोर ऑन शेपिंग यूचर तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के एक्शन से बनता है स्टो दर्शन कहता है कि तुम अपने फ्यूचर को शेप दे सकते हो अगर तुम आज सही चॉइसेस करो मार्कस ऑनड्रेलियस ने कहा था आज का हर एक्शन तुम्हारा टूमोरो बनाता है मतलब हर छोटा स्टेप तुम्हें तुम्हारे गोल्स के करीब ले जाता है मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले मैं कॉरपोरेट जॉब में फंसा था मैं चाहता था कि मैं राइटर बनूं, लेकिन डरता था फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने हर दिन एक घंटा लिखना शुरू किया पहले साल में मेरी पहली किताब छपी आज मैं फुल टाइम राइटर हूं वह डेली एक घंटा मेरे फ्यूचर का फाउंडेशन बना रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ करियर डेवलपमेंट की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग डेली स्मॉल स्टेप्स लेते हैं उनकी करियर सक्सेस 50 प्रतिशत ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपने करियर में स्टक था उसने स्टोर तरीके से हर हफ्ते एक नई स्किल सीखना शुरू किया आज वो अपने फील्ड का टॉप प्रोफेशनल है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज अपने फ्यूचर गोल के लिए एक स्मॉल स्टेप लो जैसे दस मिनट कोई स्किल सीखना या अपने रिज्यूमे को अपडेट करना नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने राइटिंग शुरू की वो एक घंटा मेरे फ्यूचर का गेम चेंजर था प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते अपने फ्यूचर गोल के लिए एक स्मॉल स्टेप लो लिखो मैंने अपने फ्यूचर के लिए क्या किया अगले हफ्ते क्या करूंगा यह आदत तुम्हें अपने फ्यूचर को शेप करना सिखाएगी लेटर फिफ्टी ऑन द लिबरेशन ऑफ कीपिंग थिंग्स टू योर कभी कभी अपनी बातें दिल में रखना सबसे बड़ी आजादी देता है स्टोइक दर्शन कहता है कि हर चीज को शेयर करने की जरूरत नहीं खासकर जब वो तुम्हारी शांति छीन सकती है एपिक्टेटस ने कहा था जो इंसान अपनी बातों को कंट्रोल करता है वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है मतलब कुछ चीजें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं अपनी हर बात सोशल मीडिया पर शेयर करता था नया प्रोजेक्ट ट्रैवल प्लान्स यहां तक कि मेरा मूड लेकिन फिर मुझे स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखूंगा मैंने एक नई किताब लिखना शुरू किया लेकिन किसी को नहीं बताया छह महीने बाद जब वो पूरी हुई तो मुझे एक अजीब सी आजादी का एहसास हुआ मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं थी आज मैं अपनी ज्यादातर बातें खुद तक रखता हूं और मेरा दिमाग पहले से ज्यादा शांत है रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑन ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपनी पर्सनल बातों को प्राइवेट रखते हैं उनकी स्ट्रेस लेवल 30 प्रतिशत कम होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपनी हर प्रॉब्लम फेसबुक पर डालता था लेकिन वो हमेशा दूसरों की राय से परेशान रहता था उसने स्टोइक तरीके से अपनी बातें जर्नल में लिखना शुरू किया अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज अपनी कोई पर्सनल बात जैसे नया गोल या कोई इमोशन को किसी से शेयर करने की बजाय जर्नल में लिखो नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने अपनी किताब के बारे में चुप रहने का फैसला किया वो शांति मेरे लिए अनमोल थी प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक पर्सनल बात को प्राइवेट रखो लिखो मैंने क्या प्राइवेट रखा इससे मुझे कैसा फील हुआ यह आदत तुम्हें प्राइवेसी की आजादी सिखाएगी लेटर 56, ऑन लर्निंग फ्रॉम पीपल्स नेगेटिव बिहेवियर लोगों का बुरा बिहेवियर तुम्हें इरीटेट कर सकता है लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि उसमें सीखने का मौका छिपा है सैनिका ने कहा था दूसरों की गलतियां तुम्हारे लिए मिरर हैं उन्हें देखो और बेहतर बनो मतलब नेगेटिव बिहेवियर को पर्सनली लेने की बजाय उसे एक लेसन की तरह देखो मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे ऑफिस में एक कलीग था जो हमेशा दूसरों का क्रेडिट लेता था पहले मैं गुस्सा हो जाता लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने सोचा यह बिहेवियर मुझे क्या सिखा सकता है मुझे एहसास हुआ कि मैं भी कभी कभी क्रेडिट लेने की जल्दी करता था मैंने अपने बिहेवियर को चेंज किया मैंने अपने काम को शो ऑफ करने के बजाय क्वालिटी पर फोकस किया आज मेरे कलीग्स मुझे रिस्पेक्ट करते हैं और वो कलीग मेरा अननाजाना टीचर बन गया रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ सोशल बिहेवियर की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग दूसरों के नेगेटिव बिहेवियर से सीखते हैं उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस 35 प्रतिशत बढ़ती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जिसका बॉस हमेशा ताने मारता था उसने स्टोइक तरीके से बॉस के बिहेवियर को ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया और सीखा कि वो खुद ऐसा कभी नहीं करेगा आज वो अपने ऑफिस का सबसे अच्छा लीडर है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब कोई नेगेटिव बिहेवियर दिखाए जैसे कोई रूड हो तो रुक जाओ पूछो यह बिहेवियर मुझे क्या सिखा सकता है फिर एक छोटा सा चेंज अपने बिहेवियर में लाओ मैंने ऐसा किया जब मैंने अपने कलीग से सीखा वो चेंज मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक निगेटिव बिहेवियर जर्नल करो लिखो किसने क्या किया मैंने इससे क्या सीखा यह आदत तुम्हें निगेटिविटी को ग्रोथ में बदलना सिखाएगी लेटर 57, ऑन द ट्रू वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप असली दोस्ती वो नहीं जो इंस्टाग्राम पर लाइक्स देती है स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्ची दोस्ती वो है जो तुम्हें सपोर्ट करती है चाहे कुछ भी हो सेनेका ने कहा था सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारी सक्सेस में जलता नहीं और फेलियर में तुम्हें छोड़ता नहीं मतलब क्वालिटी फ्रेंड्स क्वान्टिटी से ज्यादा जरूरी है मेरे साथ ऐसा हुआ कॉलेज में मेरे ढेर सारे दोस्त थे पार्टी वाले वीकेंड हंगआउट वाले लेकिन जब मैंने अपनी जॉब छोड़कर राइटिंग शुरू की तो ज्यादातर गायब हो गए सिर्फ एक दोस्त राहुल मेरे साथ रहा उसने मेरी हर किताब पढ़ी और हर फेलियर में हिम्मत दी आज वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है स्टोइक प्रिंसिपल्स ने मुझे सिखाया कि तीन सच्चे दोस्त ही काफी हैं रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑम्सो एफ सोशल रिलेशनशिप्स की एक स्टडी के मुताबिक जिनके पास दो तीन क्लोज फ्रेंड्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ 40 प्रतिशत बेहतर होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो हमेशा 20 से 30 लोगों के ग्रुप में रहता था लेकिन वो अकेला फील करता था उसने स्टोइक तरीके से दो से तीन सच्चे दोस्तों पर फोकस किया अब वो पहले से ज्यादा खुश है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज अपने किसी सच्चे दोस्त को कॉल करो बिना किसी रीजन बस गप्पे मारो नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने राहुल को कॉल किया वो 30 मिनट की बात मेरे हफ्ते का बेस्ट पार्ट थी प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते अपने एक सच्चे दोस्त के साथ कनेक्ट करो लिखो मैंने अपने दोस्त के साथ क्या शेयर किया इससे मुझे क्या फील हुआ यह आदत तुम्हें सच्ची दोस्ती की वैल्यू सिखाएगी लेटर अट्ठावन लोगों के साथ डील करते वक्त सॉफ्टनेस पावरफुल हो सकती है स्टोइक दर्शन कहता है कि जेंटल इंटरक्शन तुम्हारे रिलेशनशिप्स को मजबूत करते हैं एपिक्टेटस ने कहा था हर इंटरक्शन में ऐसे बिहेव करो जैसे तुम किसी फॉर्मल डिनर पर हो मतलब पेशेंस और रिस्पेक्ट से बोलो चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ हो मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं इम्पेश सुपर मार्केट की लाइन में या ट्रैफिक में मैं जल्दी चिड़ जाता एक बार मैंने कैशियर पर बेवजह चिल्लाया बाद में मुझे शर्मिंदगी हुई फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने हर इंटरक्शन में 10 सेकंड रुकना शुरू किया अब मैं सुपरमार्केट में कैशियर को स्माइल देता हूं और ट्रैफिक में म्यूजिक सुनता हूं मेरे रिलेशनशिप्स पहले से ज्यादा स्मूथ है रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग जेंटल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करते हैं उनके रिलेशनशिप्स 45 प्रतिशत मजबूत होते हैं उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपने कलीग्स पर गुस्सा करता था उसने स्टोइक तरीके से जेंटल टोन यूज करना शुरू किया अब वो अपने ऑफिस का फेवरेट है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज किसी इंटरक्शन में जेंटल रहो जैसे किसी को पेशेंटली सुनना या स्माइल के साथ थैंक यू बोलना नोट करो कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है मैंने ऐसा किया जब मैंने अपने कलीग को पेशेंटली सुना उसका रिस्पांस मेरे लिए सरप्राइज था प्रैक्टिकल टिप हर दिन एक जेंटल इंटरक्शन प्रैक्टिस करो लिखो मैंने आज किसके साथ जेंटल बिहेव किया इसका क्या इम्पैक्ट हुआ यह आदत तुम्हें सॉफ्टनेस की ताकत सिखाएगी लेटर 59, ऑन एरेडिकेटिंग एनवी जलन एक जहर है स्टो दर्शन कहता है कि एन को खत्म करना तुम्हारी शांति का पहला स्टेप है सेनेका ने कहा था जो इंसान दूसरों से जलता है वो अपनी खुशी को जला देता है मतलब दूसरों की सक्सेस को कंपटीशन की तरह देखने की बजाय उसे इंस्पिरेशन बनाओ मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं अपने दोस्तों की सक्सेस से जलता था अगर किसी का बिजनेस हिट होता तो मैं सोचता मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं लेकिन फिर मैंने स्टोक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने फैसला किया कि मैं दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करूंगा जब मेरे दोस्त का स्टार्टअप 10 करोड़ का हुआ मैंने उसे बधाई दी सक्सेस ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने अपना नया प्रोजेक्ट शुरू किया आज मैं अपनी ग्रोथ से खुश हूं रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ हैप्पीनेस स्टडीज की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग एनवी को कंट्रोल करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ चालीस बेहतर होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपने क्लीग्स की प्रमोशन से जलता था उसने स्टोक तरीके से उनकी सक्सेस को इंस्पिरेशन बनाया अब वो अपने करियर में टॉप पर है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम किसी से जलन फील करो रुक जाओ पूछो उसकी सक्सेस मुझे क्या सिखा सकती है फिर एक छोटा सा स्टेप लो जैसे उनकी स्ट्रेटजी सीखना मैंने ऐसा किया जब मैंने अपने दोस्त से सीखा उसकी मेहनत ने मेरे प्रोजेक्ट को बूस्ट किया प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक एनवी मोमेंट जर्नल करो लिखो मैंने किससे जलन फील की मैंने इसे कैसे इंस्पिरेशन में बदला यह आदत तुम्हें एनवी को खत्म करना सिखाएगी लेटर सिक्सटी ऑन नॉट केयरिंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक लोग क्या सोचते हैं यह तुम्हारी जिंदगी का ड्राइवर नहीं होना चाहिए स्टोइक दर्शन कहता है कि दूसरों की राय से आजाद होना असली फ्रीडम है एपिक्टेटस ने कहा था तुम्हें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग तुम्हें बेवकूफ समझते हैं बस अपने वैल्यूज पर फोकस करो मतलब तुम्हारा काम है सही करना न कि सबको खुश करना मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं हर डिसीजन में सोचता था लोग क्या कहेंगे जब मैंने जॉब छोड़कर राइटिंग शुरू की तो लोग हंसते थे लिख क्या कमा लेगा लेकिन मैंने स्टोय प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने फैसला किया कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा चाहे कोई कुछ कहे आज मेरी किताबें हजारों लोग पढ़ते हैं और मुझे किसी की राय की परवाह नहीं रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ पर्सनालिटी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग दूसरों की राय को इग्नोर करते हैं उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस 50 ज्यादा होता है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपने पेरेंट्स की अपेक्षाओं में बंधा था उसने स्टोइ तरीके से अपने ड्रीम्स को चुना वो अब एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज एक ऐसा डिसीजन लो जो तुम्हें सही लगता हो बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे जैसे कोई नई हॉबी शुरू करना नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने राइटिंग शुरू की वो आजादी मेरे लिए गेम चेंजर थी प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक डिसीजन लो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो लिखो मैंने क्या डिसीजन लिया मुझे इससे कैसा फील हुआ यह आदत तुम्हें दूसरों की राय से आजाद करेगी लेटर सिक्सटी वन ऑन शेयरिंग योर जॉय विद अदर्स खुशी तब और बढ़ती है जब तुम उसे दूसरों के साथ शेयर करते हो स्टोक दर्शन कहता है कि अपनी खुशियों को सच्चे लोगों के साथ बांटना तुम्हारी जिंदगी को और मीनिंगफुल बनाता है सैनेका ने कहा था कोई भी खुशी तब तक पूरी नहीं जब तक उसे किसी अपने के साथ शेयर ना किया जाए मतलब सच्चे रिलेशनशिप्स में खुशी को सेलिब्रेट करने की ताकत है मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले मेरी पहली किताब छपी मैं इतना खुश था कि सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को फोन किया उनकी खुशी सुनकर मेरी खुशी दोगुनी हो गई फिर मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और उसने मुझे बधाई दी उन मोमेंट्स ने मुझे एहसास दिलाया कि सक्सेस तब खास लगती है जब तुम उसे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करते हो स्टोइक प्रिंसिपल्स ने मुझे सिखाया कि दो तीन सच्चे लोग ही काफी हैं जिनके साथ तुम अपनी खुशी बांट सको रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपनी खुशियों को क्लोज रिलेशनशिप्स के साथ शेयर करते हैं उनकी लाइफ सेटिस्फैक्शन 35 प्रतिशत बढ़ती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपनी सक्सेस को सोशल मीडिया पर डालता था लेकिन उसे खालीपन फील होता था उसने स्टोइक तरीके से अपनी फैमिली और दो तीन दोस्तों के साथ खुशियां शेयर करना शुरू किया अब वो पहले से कहीं ज्यादा खुश है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज अपनी कोई खुशी चाहे छोटी हो जैसे अच्छा खाना बनाना किसी अपने फैमिली दोस्त के साथ शेयर करो फोन करो या मिलकर बताओ नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने अपनी किताब की सक्सेस अपने फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट की वो कॉल मेरे लिए अनमोल थी टिप हर हफ्ते एक खुशी को अपने किसी अपने के साथ शेयर करो लिखो मैंने क्या शेयर किया इससे मुझे और सामने वाले को कैसा फील हुआ यह आदत तुम्हें सच्ची खुशी की वैल्यू सिखाएगी लेटर 62 ऑन लिविंग थ्रू टाइम्स जब दुनिया में उथल पुथल हो तो चिंता होना स्वाभाविक है लेकिन स्टोईक दर्शन कहता है कि चिंता को कंट्रोल करना तुम्हारी ताकत है सैनिका ने कहा था जो इंसान हर मुश्किल के लिए तैयार रहता है वो कभी टूटता नहीं मतलब फियर को फेस करो लेकिन उसे ड्राइविंग सीट पर मत बिठाओ मेरे साथ ऐसा हुआ 2020 में कोविड के दौरान हर तरफ डर था न्यूज चैनल्स सोशल मीडिया सब बस नेगेटिव खबरें दिखा रहे थे मैं रात रात भर जागता चिंता करता कि क्या होगा लेकिन फिर मैंने स्टोक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने न्यूज देखना बंद किया और सिर्फ अपने कंट्रोल में चीजों पर फोकस किया मेरी हेल्थ मेरा काम मेरी फैमिली मैंने हर दिन 20 मिनट एक्सरसाइज और 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया धीरे धीरे मेरी चिंता कम हुई और मैंने उस साल अपनी बेस्ट किताब लिखी रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग चिंता के वक्त अपने कंट्रोल में चीजों पर फोकस करते हैं उनकी एंग्जाइटी पचास कम होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो कोविड में अपनी जॉब की चिंता में डूबा था उसने स्टोइक तरीके से नई स्किल्स सीखना शुरू किया जब उसकी जॉब गई तो वो फ्री में सक्सेसफुल हो गया चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब तुम चिंता करो चाहे न्यूज देखकर या किसी प्रॉब्लम से रुक जाओ एक गहरी सांस लो और पूछो मेरे कंट्रोल में क्या है फिर एक छोटा सा एक्शन लो जैसे पांच मिनट मेडिटेशन मैंने ऐसा किया जब मैं कोविड न्यूज से परेशान था वो पांच मिनट मेरे दिमाग को रीसेट करते थे प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक चिंता मोमेंट जर्नल करो लिखो मैंने क्या चिंता की मैंने अपने कंट्रोल में क्या किया यह आदत तुम्हें चिंता को कंट्रोल करना सिखाएगी लेटर सिक्सटी ऑन बींग ग्रेटफुल फॉर द लिटिल थिंग्स छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना स्टोइक दर्शन का जादू है ग्रेटिट्यूड तुम्हारी जिंदगी को रिच बनाता है एपिक्टेटस ने कहा था जो इंसान छोटी चीजों के लिए थैंकफुल है वो हर सिचुएशन में खुश रहता है मतलब तुम्हें सनसेट कॉफी की खुशबू या फैमिली की स्माइल में भी मीनिंग मिल सकता है मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं हमेशा बड़ी चीजों के पीछे भागता था बड़ा घर बड़ा बैंक बैलेंस लेकिन फिर मैंने स्टोएक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने हर दिन पांच मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शुरू की मैं लिखता आज मैं किन तीन चीजों के लिए थैंकफुल हूं जैसे मेरे कुत्ते का मेरे साथ खेलना या मेरी मम्मी का खाना धीरे धीरे मेरा माइंड सेट चेंज हुआ आज मैं छोटी चीजों में इतनी खुशी ढूंढता हूं कि मुझे बड़े गोल्स की जरूरत ही नहीं रिसर्च भी यही कहती है जर्नल असमेफ पॉजिटिव साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनकी हैप्पीनेस 40 प्रतिशत बहती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपनी जॉब से नाखुश था उसने स्टोइक तरीके से हर दिन तीन चीजें लिखना शुरू किया जिनके लिए वो थैंकफुल था छह महीने बाद वो उसी जॉब में खुश है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज रात पांच मिनट निकालो लिखो आज मैं किन तीन चीजों के लिए थैंकफुल हूं फिर नोट करो कि तुम्हारा मूड कैसा फील करता है मैंने ऐसा किया और वो पांच मिनट मेरे दिन का बेस्ट पार्ट बन गए प्रैक्टिकल टिप हर दिन पांच मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो लिखो आज मैं किन चीजों के लिए थैंकफुल हूं हफ्ते के अंत में रिव्यू करो ये आदत तुम्हें छोटी चीजों की वैल्यू सिखाएगी लेटर साठ चार जिंदगी एक रोलर कॉस्टर है स्टोइक दर्शन कहता है कि एप्स और डाउन को एक्सेप्ट करना जिंदगी का हिस्सा है मार्कस ऑनड्रेलियस ने कहा था जिंदगी का साइकिल कभी नहीं रुकता ऊपर नीचे बार बार मतलब अच्छे और बुरे वक्त दोनों आते हैं और दोनों सिखाते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ 2020 मेरे लिए टफ साल था मैंने जॉब लॉस किया और फिर कोविड की वजह से दो महीने बेड पर रहा मैं सोचता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने सोचा ये डाउन टाइम है लेकिन मैं इससे क्या सीख सकता हूं मैंने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए और अपनी हेल्थ पर फोकस किया 2021 में मैंने नई जॉब पाई और पहले से ज्यादा फिट था वो डाउन टाइम मेरी ग्रोथ का फाउंडेशन बना रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ रेजिलियस स्टडीज की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग एप्स और डाउन्स को एक्सेप्ट करते हैं उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पैंतालीस बढ़ती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जिसका बिजनेस दो में बंद हो गया उसने स्टोइक तरीके से नया बिजनेस शुरू किया आज वो पहले से ज्यादा सक्सेसफुल है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब कुछ बुरा हो जैसे कोई प्लान फेल हो रुक जाओ पूछो इस डाउन मोमेंट से मैं क्या सीख सकता हूं फिर एक छोटा सा स्टेप लो मैंने ऐसा किया जब मैंने जॉब लॉस की वो कोर्सेज मेरे करियर का टर्निंग प्वाइंट है प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक अप या डाउन मोमेंट जर्नल करो लिखो क्या हुआ मैंने इससे क्या सीखा यह आदत तुम्हें जिंदगी के साइकिल को एक्सेप्ट करना सिखाएगी लेटर सिक्सटी फाइव ऑन गेटिंग अनस्टक कभी कभी जिंदगी में ऐसा फील होता है जैसे तुम फंस गए हो स्टोइक दर्शन कहता है कि अनस्टक होने का रास्ता है नया पर्पज ढूंढना सेनेका ने कहा था जो इंसान बिना मकसद के जीता है वो हर दिन बर्बाद करता है मतलब एक मीनिंगफुल गोल तुम्हें फिर से मूवमेंट देता है मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले मैं अपनी जॉब में स्टक फील करता था हर दिन एक जैसा लगता ऑफिस घर सोना मैं डिप्रेस्ड हो गया लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने सोचा मुझे क्या मकसद दे सकता है मैंने एक नया गोल बनाया एक ब्लॉग शुरू करना मैंने हर हफ्ते एक पोस्ट लिखना शुरू किया छह महीने बाद मेरा ब्लॉग हजारों लोग पढ़ने लगे और मुझे नई एनर्जी मिली रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ करियर डेवलपमेंट की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग नया पर्पज ढूंढते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 50 प्रतिशत बढ़ाती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपनी जॉब में बोर हो गया था उसने स्टोइक तरीके से एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया पॉडकास्टिंग आज वो अपने फील्ड का टॉप पॉडकास्टर है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज पांच मिनट निकालो पूछो मुझे अभी क्या स्टक फील करा रहा है कौन सा नया गोल मुझे मूवमेंट दे सकता है फिर एक छोटा सा स्टेप लो जैसे 10 मिनट कोई नई स्किल सीखना मैंने ऐसा किया जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की वो एक पोस्ट मेरी लाइफ का गेम चेंजर थी प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक नया मीनिंगफुल गोल सेट करो लिखो मैंने इस गोल के लिए क्या किया इससे मुझे कैसा फील हुआ यह आदत तुम्हें अनस्टक रखेगी लेटर सिक्सटी On becoming unstoppable, कभी कभी जिंदगी तुम्हें दीवार से टकरा देती है स्टो दर्शन कहता है कि अनस्टॉपेबल बनने का रास्ता है सही काम में डटे रहना एपिक्टेटस ने कहा था अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता मतलब कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी तुम्हें अजेय बनाती है मेरे साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया लेकिन लॉन्च के बाद सिर्फ पांच लोग ज्वाइन हुए मैं निराश हो गया लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने सोचा मैंने सही काम शुरू किया है मैं रुकूंगा नहीं मैंने कोर्स को इंप्रूव किया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदली और फिर से लॉन्च किया दूसरी बार पांच सौ लोग ज्वाइन हुए आज वो कोर्स मेरा बेस्ट सेलर है रिसर्च भी यही कहती है जोनलॉम ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग सेटबैक्स के बाद डटे रहते हैं उनकी सक्सेस रेट साठ प्रतिशत ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो जॉब इंटरव्यूज में बार बार रिजेक्ट होता था उसने स्टोइक तरीके से हर रिजेक्शन से सीखा और प्रैक्टिस जारी रखी आज वो एक टॉप कंपनी में है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब कोई सेटबैक आए जैसे कोई प्रोजेक्ट फेल हो रुक जाओ पूछो मैं अभी भी सही रास्ते पर हूं मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं फिर एक छोटा सा स्टेप लो मैंने ऐसा किया जब मेरा कोर्स फेल हुआ वो इंप्रूवमेंट मेरी सक्सेस की चाबी थी प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक सेटबैक जर्नल करो लिखो मुझे क्या सेटबैक मिला मैंने कैसे डटे रहने का फैसला किया यह आदत तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाएगी लेटर सड़सठ जिंदगी में पावर तुम्हारे हाथ में है स्टोइक दर्शन कहता है कि तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है एपिकटेटस ने कहा था जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसका बेस्ट यूज करो और बाकी को जैसा है वैसा ले लो मतलब अपनी चॉइसेस और एक्शंस की ऑनरशिप लो दूसरों को ब्लेम मत करो मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं हर प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करता था जॉब में प्रमोशन नहीं मिला बॉस की गलती बिजनेस में लॉस हुआ मार्केट की गलती लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने सोचा मेरे कंट्रोल में क्या है मेरी मेहनत मेरी स्किल्स मैंने अपनी स्किल्स अपग्रेड की और नई स्ट्रेटेजी बनाई छह महीने बाद मेरा बिजनेस प्रॉफिट में था वो ऑनरशिप मेरी पावर बनी रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपनी जिंदगी की ऑनरशिप लेते हैं उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पचास ज्यादा होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपनी जॉब लॉस के लिए कंपनी को कोसता था उसने स्टोइक तरीके से ऑनरशिप ली नई स्किल्स सीखी और आज वो एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आए रुक जाओ पूछो इस सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में क्या है फिर एक छोटा सा एक्शन लो मैंने ऐसा किया जब मेरा बिजनेस डूब रहा था मैंने नया कोर्स ज्वाइन किया और वो मेरी टर्निंग पॉइंट थी प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते एक प्रॉब्लम जर्नल करो लिखो मैंने क्या ब्लेम किया मैंने अपनी ऑनरशिप कैसे ली ये आदत तुम्हें पर्सनल पावर की ताकत सिखाएगी लेटर 68, एट ऑन बींग अ फ्रेंड टू योर हम दूसरों के लिए तो अच्छे दोस्त बनते हैं लेकिन खुद के लिए स्टोइक दर्शन कहता है कि खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है सैनिका ने कहा था मैंने प्रोग्रेस तब की जब मैंने खुद का दोस्त बनना शुरू किया मतलब खुद को क्रिटिसाइज करने की बजाय सपोर्ट करो मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं अपनी हर गलती पर खुद को कोसता था अगर मैं कोई डेडलाइन मिस करता तो मेरा दिमाग कहता तू तो फेल है लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने अपने सेल्फ टॉक को चेंज किया अब अगर मैं गलती करता हूं तो मैं कहता हूं ठीक है मैं इंसान हूं ये अगली बार बेहतर करूंगा ये सॉफ्टनेस ने मेरी मेंटल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर दिया आज मैं खुद का बेस्ट फ्रेंड हूं रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं उनकी एंग्जाइटी 40% कम होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपनी हर गलती पर डिप्रेस्ड हो जाता था उसने स्टोयक तरीके से हर दिन खुद को एक पॉजिटिव मैसेज लिखना शुरू किया आज वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज अपनी एक गलती को माफ करो मिरर के सामने खड़े होकर कहो मैं इंसान हूं और मैं ठीक हूं नोट करो कि तुम्हें कैसा फील होता है मैंने ऐसा किया जब मैंने एक प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस की वो सेल्फ कंपैशन मेरे लिए गेम चेंजर था प्रैक्टिकल टिप हर दिन एक मिनट खुद को एक पॉजिटिव मैसेज दो लिखो मैंने आज खुद को क्या सपोर्ट किया यह आदत तुम्हें खुद का दोस्त बनाना सिखाएगी लेटर 69. नाइन ऑन स्टेग काम इन एन जब इकोनमी डगमगाती है तो डर लगना नॉर्मल है लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि रिसेशन में शांत रहना तुम्हारी सुपर पावर है एपिक्टेटस ने कहा था इवेंट्स को वैसा ही एक्सेप्ट करो जैसा वो है मतलब इकोनॉमी को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अपने रिएक्शंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हो मेरे साथ ऐसा हुआ 2008 के रिसेशन में, में मेरा पहला बिजनेस डूब गया मैं पैनिक कर गया न्यूज देखता रहता और चिंता में डूबा रहता लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने न्यूज बंद किया और अपने कंट्रोल में चीजों पर फोकस किया नए क्लाइंट्स ढूंढे अपनी स्किल्स अपग्रेड की दो तक मेरा नया बिजनेस प्रॉफिट में था वो शांति मेरी जीत थी रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ फाइनेंशियल साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रिसेशन में अपने कंट्रोल में चीजों पर फोकस करते हैं उनकी फाइनेंशियल रिकवरी 50 प्रतिशत तेज होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो 2008 में जॉब लॉस से टूट गया था उसने स्टोयक तरीके से फ्री शुरू की आज वो अपनी फील्ड का टॉप प्रोफेशनल है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अगली बार जब इकोनॉमी की बुरी खबर सुनो रुक जाओ पूछो मेरे कंट्रोल में क्या है मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं फिर एक छोटा सा स्टेप लो जैसे अपने बजट को रिव्यू करना मैंने ऐसा किया जब मैंने रिसेशन में सेविंग्स शुरू की वो स्टेप मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते अपने फाइनेंशियल प्लान को रिव्यू करो लिखो मैंने रिसेशन के लिए क्या प्रिपरेशन की मेरे कंट्रोल में क्या है ये आदत तुम्हें शांत और प्रिपेयर्ड रखेगी लेटर सेवेंटी ऑन द इम्पर्मनेंट नेचर ऑफ योर बॉडी हमारा शरीर टेम्पररी है स्टो दर्शन कहता है कि अपने शरीर की नश्वरता को एक्सेप्ट करना तुम्हें आजाद करता है सैनिका ने कहा था हमारा शरीर हमारा है लेकिन हम इसके गुलाम नहीं मतलब अपने शरीर को वैल्यू करो लेकिन उससे अटैचमेंट मत रखो मेरे साथ ऐसा हुआ पहले मैं अपनी फिजिकल अपियरेंस को लेकर बहुत कॉन्शियस था अगर जिम में एक दिन मिस होता या मेरे बाल झड़ते तो मैं परेशान हो जाता लेकिन फिर मैंने स्टोइक प्रिंसिपल्स पढ़े मैंने अपने शरीर को एक टूल की तरह देखना शुरू किया मैंने हर दिन 20 मिनट एक्सरसाइज और हेल्दी खाना शुरू किया लेकिन मैंने एजिंग को एक्सेप्ट कर लिया आज मैं पैंतीस का हूं और अपने कुछ ग्रे हेयर को प्राउडली फ्लॉन्ट करता हूं रिसर्च भी यही कहती है जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपने शरीर की इम्परमानेंट नेचर को एक्सेप्ट करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ 45 प्रतिशत बेहतर होती है उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त था जो अपनी इंजरियन से डिप्रेस रहता था उसने स्टोइक तरीके से अपनी हेल्थ को मैनेज करना शुरू किया फिजियोथेरेपी और मेडिटेशन आज वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आज पांच मिनट निकालो अपने शरीर को अनाब्जर्व करो चाहे वो थकान हो या कोई छोटी इंजरी कहो ये नॉर्मल है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं फिर एक छोटा सा हेल्दी स्टेप लो जैसे स्ट्रेचिंग मैंने ऐसा किया जब मेरे घुटने में दर्द हुआ वो स्ट्रेचिंग मेरी रिकवरी का पार्ट बनी प्रैक्टिकल टिप हर हफ्ते अपने शरीर की केयर के लिए एक स्टेप लो लिखो मैंने अपनी हेल्थ के लिए क्या किया मैंने इंपरमैन को कैसे एक्सेप्ट किया यह आदत तुम्हें अपने शरीर से आजादी देगी तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा फोकस ऑन वॉट मैटर्स ने हमें सिखाया कि जिंदगी की रेस में वही जीतता है जो अपने दिमाग को शांत और फोकस्ड रखता है आज रात सोने से पहले पांच मिनट निकालो और सोचो मैंने आज क्या सीखा कल क्या बेहतर कर सकता हूं यकीन मानो ये छोटा स्टेप तुम्हारी जिंदगी को चेंज कर देगा ई ऑडियो एफ पर फिर मिलते हैं नई स्टोइक टिप्स और इंस्पिरेशन के साथ तब तक फोकस रखो और वो करो जो सचमुच मायने रखता है स्टे स्टोएक स्टे स्ट्रांग